वंदे गुरुपद दंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन नंद वंदे राधि चरण गोपीजन सामुक्त बिंदव मनो वांचा वाचाकूश कृपा सिन्दुभ पतिता पावैष्णवभ्यो नमो नम मूक घयति यहां वंदे परमाधव बृंदाई तुष्दीदेव पिया केशवश भक्तिपदे दे दी सत्ती नमो नमः नारायण नमस्कृत नरुंच नवी सरस्वती वैसत मुदेव संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी व्रश्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदा जगो सदा पिभवग्न भविष्यों तीर्थस्पिन तम शीताल भवादि वंदे महापुरश ते चरणी तैक्ता दुस्त सुजक्ष्यं धर्मीच सा जदगाया गयित सिद वंदे महापुरशते चरण यहाद्लवनकमि छटाया विस्फुरीजीत किमें रस सागर सार मूर्ति साराधिका मई कदा के कृपा कर कृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियादगदाधर शिव सदी कृष्ण श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादगदाधर शिव भक्त गौरवभक्तबिंद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 संकर्तनको कमलाताक्ष विशाबरो गिज बरो जुगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा करुणाबतारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुम्बित भुजौ कनुका बदत संकेीर्तनेकर कमलायताक्ष विश्वाज पालो वंदे जगत प्रियको करुणाधारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे, हरे। नमामी गंगे तव पाद पंकजम सुरासुर दिव्यूपुक्ति मुक्ति चद भावानूपे नदा नंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरीशी तवाम तो भाग नारायणो नारायण प्रियमन मदापारम बंसीपति भजवीशनाथ बागी सजस्वदी लक्ष्मी से चक्षसि यस्ती हृदय स्तंह षिमह भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे संसार सिंधु सिंधुत्तरणी हृदय जदी सा संकर्तनमृतरसेमते मनोजे प्रेम बुध विहरणी यदि चेतभी चैतन्य चंदचरणी कुरुतागम चैतन्य चंदी कुरुतागम संसार सिंधु सिन्धुरण हृदय यदि सा संकर्तनामृतरसे रमते मनोषे हे मां बुद्धो विहरणे यदि चित्त थी चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंदे कुतागम शिशि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताएं जे हरि विमुख गुरु वैष्णव विदेशी इनके जो भाव है अनायास पकड़ जाता समझ में आता है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं जो हरि गुरु विमुख जो व्यक्ति ये अपना आदमी होने से भी आप अगर अपना आदमी होने से अगर वो अपना आदमी है फिर भी उसको त्याग करना चाहिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए भक्त विनोद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए गौरंग विमुख निजो जान जानी पौर गौर विमुख निजो जाने जानी पॉ अगर गौर विमुख है वो अपना आदमी है फिर भी उसको त्याग करना चाहिए उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं अब समस्या ये है कि कैसे समझे वो गौरंग विमुख है सभी तो तिलक मला लगाए हुए हैं सभी तो हरिनाम कर रहे हैं बाहर की दृष्टि में कैसे हम समझे कि वो गुरु वैष्णव विद्देशी है गोरंगो विरोधी है कैसे समझे करें हर जगत में बहुत ऐसा ही नियम है जो स्वाभाविक जो नियम है उसी को फॉलो करते हैं वो जानते नहीं वो सोचते है तो भजन हो रहा है गौर विमुक्त तो नहीं है सुल पोपा ने इसका उत्तर दिया प्रोपा ने बताए गौर विमुख व्यक्ति को पहचानने का एक रास्ता है एकदम सीधा रास्ता कैसे समझोगे कि गौर विमुख है गौर भजन में आए हैं भोजन पानी आराम आयास बस लूटने के लिए कैसे समझे बोले अनायास अब समझ जाओगे कैसे समझोगे बोले गौरविमुख व्यक्ति उसको समझने का एक रास्ता है वो देखोगे शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोध करेगा रोपा जी ने ध्यान से देखना हर वकत शुद्ध गुरु वैष्णव का एकदम खेला लड़ाई करे हर वकत पोपाजी ने बताए तब समझ जाना वो गुरु वैष्णव विरोधी गौरांगो विरोध है गौरांगो विमुख है, है। क्योंकि नरोत्तम ठाकुर आदि सब कीर्तन में बताएं जो नीताई चरण में सारे शुद्ध गुरु वैष्णव जितना सारे है सबका चरण पासरिया असत्य सत्य को नहीं मानी नीता चरण को ये लोग छोड़ दिया नीताई चरण को वास्तविक रूप में ये लोग छोड़ के रखा है क्योंकि नीताई चरण को अगर आदर करे तो नीताई चरण में अवस्थित जितना गुरु वैष्णव उसको फेंक नहीं सकता गाली नहीं दे सकता संभव नहीं और नीता चरण पासरिया असत्य रे सत्य कर माने जो असत्य है अनित्य है उसी को सत्व करके स्वत्व मान के चल रहे इसमें जितना सारे अमंगल है इन लोगों का जिंदगी में घेर के एकदम पूरा अमंगल हो रहा है भक्तमिनु ठाकुर का विचार इतना ऊंचा स्वर्गों का कोई देवता लोगों का भी हिम्मत नहीं है भक्तमंद्र ठाकुर का विचार जो है उसको पूरा समझे संभव नहीं क्यों शास्त्र में विचार है जे स्वर्गों का देवता लोग भी वैष्णवों को समझ नहीं पाता स्वर्गों का जो देवता लोग है वो वैष्णव गुरु वैष्णव को समझ नहीं पाता इतना गुणो रहस्य है उसका चरित्र स्वभाव गुरु वैष्णव का ये गुप्त रहस्य है भक्त विनोद ठाकुर का जो सिद्धांत तो है एक्यूरेट सिद्धांत तो, वही हमारा गौरी मठ है ये जान के रखना गौरियामठ क्या है अगर गौरी मठ मत मतलब भक्ति विनोद ठाकुर गौरी मठ मत मतलब बहुपात गौरी मठ लग मतलब गुरुवर्गो सु, हमारा शुद्ध गुरुवर्गो इन लोगों को काट के फेंक दो तो गौरी मठ का कुछ नहीं है रहा नहीं इससे विचार आता है भक्ति ठाकुर पूरा सावधान कर दिया देखो शुद्ध गुरु वैष्णव का विरोध जो विरोधी जो है का मुख नहीं दर्शन करना वैष्णव विरोधी जो उसका मुख दर्शन निषेध है यहाँ की इसी चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले मायावादी जो भाष्य सुनिल है सर्वनाश वो तो है ही है हाँ मायावादी दर्शन का साथ साथ चैतन्य महाप्र बताए तो शौचैल कपड़ा का साथ जाके नहाना पड़ेगा जो कपड़ा पहने हुए थे वो कपड़ा को लेकर पूरा नहना पड़ेगा मायावादी दर्शन और गुरु वैष्णव विरोधी मतलब मायावादी एक ही अर्थ है गुरु वैष्णव विरोध में मानते नहीं वो मायावादी राक्षस असुर लोगों का दर्शन भी निशेद है दर्शन करते रहो संभाषा करते रहो तो भक्ति कभी नहीं हो सकता संभव नहीं ऐसा करते करते जीवन जिंदगी हमारा जा रहा है कैसे समझोगे क्या समझोगे कब समझोगे यही बात है प्रश्न तो यही है काल जो है काल जो है श्री राम जी का विषय पूरा थोड़ा वो चर्चा हुआ था उसमें राम जी का जो आदर्श है इतना ऊंचा आदर्श ये सब विषय का थोड़ा वो चर्चा हुआ था श्री राम जी का जो आदर्श है ये जगत में सुदुर्लभ है कोई अगर समझे ग्रहण करे तो उसका निश्चित उद्धार रामचंद्र जी जो है वो पूरा ब्राह्मण वैष्णव को कितना इज्जत देते थे कितना प्यार करते थे शुद्ध गुरु वैष्णव को रामचंद्र जी कितना प्यार करते थे इसका बारे में कहावत है राम जी ने ब्राह्मण वैष्णव को बोले ये जो राजगद्दी है सो आप लोगों का है राज्य और राजधानी हमारा कुछ नहीं है सब आपका है और ऐसा करके ब्राह्मण वैष्णव को सारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे दिशाओं को बांट दिया है सब आप लोगों का है हमारा कुछ नहीं है ऐसा करते करते सी निष्किंचन भाव लेके पूरा जिंदगी को पूरा जिंदगी जो है निष्किंचन भाव लेके पूरा जिंदगी विचरण किया बड़ा आश्चर्य है ऐसा करते करते राम जी का जो आविर्भाव प्रसंग है वो राम जी का आविर्भाव जब हुए तो सूरज भगवान जो है सूरज भगवान बड़ा प्रसन्न भय चंद्रमा बड़ा दुखी है बड़े ठाकुर जी उसको इतना सम्मान दिया हमारा कुछ नहीं किया ठाकुर जी ने बताया कोई चिंता मत करो हम अब दापर युग में आए जब बहुजन अवल्लभ तब तुम्हारा सम्मान करेंगे तो चंद्रवंशु का भी चंद्रमा का भी सम्मान की और रात को ठीक बारह बजे ठाकुर जी का आविर्भाव और दोपहर को बारह बजे से राम जी का आविर्भाव और सीता देवी अंतिम में इतना बार बार परीक्षा का प्रसंग आ रहा है सीता देवी रोते रोते क्या की पृथ्वी में या ऐसा की पृथ्वी भाग है दो भाग हो गया उसका अंदर में सीता देवी पाता में प्रवेश हो गया और राम जी मानव लीला कर रहे हैं ठाकुर स्वयं ठाकुर जी मानव लीला कर रहे हैं इसका ठाकुर जी इसीलिए ठाकुर जी का जो मानव लीला में जैसा जैसा होता है दुखी है सुखी ऐसा दिखाया वास्तविक पक्षे साक्षात भगवान का जिंदगी में ना तो कोई दुख ना तो कोई प्राकी, तो कोई सुख हो ही नहीं सकता संभव नहीं ऐसा करते करते राम जी का बारे में आप थोड़ा चर्चा किए हो उसके बाद राम जी का बाद जो लवकुश उसका भी बड़ा चीज है उसमें अभी जो है उसी वंश में निमी महाराज का प्रसंग आता है उसी वंश में ज़्यादा वंशावली का पूरा डिटेल्स बताने जाए तो मूल चर्चा रोक जाएगा <coughs> निमी महाराज जी इक्खाकूतने इक्खाकू जी का तनाए ये निवी महाराज जी यज्ञ करने के लिए बड़ा आयोजन की और ये यज्ञो वशिष्ठ जी को बुलाए क्योंकि खानदान का वही गुरु है वशिष्ठ गुरु जी बोले कि देखो हम अभी व्यस्त हैं इंद्र महाराज ने यज्ञों का व्यवस्था की उधर मैं यज्ञों में व्यस्त हूँ तुम थोड़ा दिन रुको उसके बाद हम तुम्हारा यज्ञ करा देंगे निवि महाराज सोचे कि गुरुजी तो गया उधर योगों में लेकिन शरीर का कोई ठीक नहीं शरीर का कोई ठीक नहीं कब हम चले जाएं सुबह जो सुबह कर्म जो है सुबह कर्मों कभी रखना उचित नहीं सुबह स्व शीघ्रम कोई भी शुभ काम बल्दी जल्दी करना चाहिए शुभ काम में डीले करो तो मुश्किल हो जाएगा ऐसा सोच सोच कर निवी महाराज यज्ञ का आयोजन किए दूसरे ऋषि को लगा दिए यज्ञ किए इसके बाद जो वैशिष्ट मुनि वापस आए वैशिष्टमुनि ने गुस्से में आकर अपना शिष्यों को गाली दिए क्या तू मेरे को छोड़ के यज्ञ कर लिए वैसे साँप दे दिए साप देने का साथ साथ नीवी महाराज क्या नीवी महाराज क्या करे अभी नीवी महाराज को साँप दे दिया नीवी महाराज छोड़ दी हाँ देहोपतन हो जाते रहा, अरे खमाखा कोई कारण नहीं है ऐसा ठाकुर जी का ही लीला है सांप देने के बाद निवी महाराज गिर पड़ा और वही जो शरीर है उसको औषधि में औषधि में भिजा कर रखा ऋषियों ने जुगों को संपन्न करने के लिए प्रचेषा की उसके बाद सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर आशीर्वाद दिया ये शरीर फिर से दोबारा जिंदा हो जाओ कि लेकिन निवी महाराज ऊपर से निवी महाराज का आत्मा बोले हम हम ये शरीर नहीं पकड़ना चाह हमारा इच्छा नहीं कि शरीर पकड़े क्योंकि ये तो ज़िंदगी का हालत है तो ऋषियों ने बोले ठीक है तुम निमेश बन के रह जाओ निवी महाराज को बोले तुम निमेश बन के सबका आँखों में निमेश बन के रह जाओ और अमर हो जाओ निमेश बन के रह गया जो निमेश है चौख आँखों का जो पलक झपक है वो है नि महाराज उस रूप में रह गए निवी महाराज भी वशिष्ठ जी के गुरु जी खमा खा मेरे को ऐसा अभिशाप दे दिए तो वो भी अभिशाप दिए तो उसके बाद मैनो का गर्व से इस बात में जन्म होने का जो प्रसंग है इस बात तो महर्षिरा नि महाराज को ऐसे रख दिया तो इसलिए निवि महाराज का बाद में नाम हुआ विदेहराज इसलिए इसका नाम हुआ विदेहोराज क्योंकि सरी छोड़ दिया वैशिष्ट को भी अभिशाप दिया वैशिष्ट अपना सरी छोड़ के पूर्व शिव में आविर्भाव होके फिर वैशिष्ट तो वैशिष्ट ही है लेकिन सांप तो सांप लगेगा ही ऐसा करके प्रसंग हुआ उसके बाद जो है हर्स्वरोमा उसी वंश में आता है हर्षरोमा भूमि अपना भूमि को आकर्षण कर रहे थे और उसमें लांगल जो है फला उसका अग्रभाग से उसका जन्म उसका वो पुत्र पुत्र का जन्म हुआ बड़ा अजीब का विषय है इसलिए उसका नाम है शिरोध्वज जो भी है और काल बताया था जे ब्रह्मा का पुत्र उत्री उत्री का पुत्र सोम सोम का पुत्र बुध ये सब बताया था शोम माने चंद्रमा बड़ा इतना पावरफुल है वो जग वो सारे जोगो हुआ था बहुत सारे जोगो को भी किए उसके बाद गुरु पत्नी को हरण करने का ये जो प्रयास ये सब प्रसंग आता है बाद में ब्रह्मा आके बोले उसको छोड़ दो ये उचित नहीं जाओ बोल के शासन किए बड़ा भारी देवता और असुरों में बड़ा संग्राम भय उसके बाद बुध का बारे में बताया दूध चंद्रमा का पुत्र है और बृहस्पति का पत्नी जो तारा है तारा है बृहस्पति बुद्ध नुक्त पत्नी तारा ऐसा एक्चुअली तारा का गर्भ में ही बुद्ध का आविर्भाव जो भी है ये बुद्ध जो है हम बताया था शुद्धुन्नौ शुद्धुन्नौ जब जंगल में गए उस जंगल में उस उसका जो नारी मूर्ति क्योंकि जंगल में गारी हो गया और नारी मूर्ति देख के भूत का भूत का बड़ा प्रसन्न हुआ उसमें दोनों में शादी हो गया उसके बाद पूर्ूरो का जन्म हुआ पूर्ूरोबा जो है कालबतारा था इतना बड़ा बीड़ और उर्वशी स्वर्गों का नर्तकी उसका ऊपर अड़स का बड़ा आसक्ति भय और उर्वशी का आसक्ति बड़ा भारिया है इसका ऊपर पूर्व रोबा का और हुए लेकिन एक शर्त था एक शर्त थी वो शर्त क्या है जो मेरा साथ मिलन के समय के बिना बाकी समय तुमको कभी भी हम उल्टा नहीं देख सकता लेकिन दो मेषावक उर्वशी ने रखी थी पहले बोले इसका ध्यान रखना कभी भी इसको कोई चुड़ा के ना ले जाए ये ध्यान से रखना लेकिन एक दफे स्वर्ग का आ जाए इंद्रो बोले उर्वशी कहाँ गया उर्वशी देख नहीं रहा बोले महाराज उर्वशी तो इधर नहीं है नीचे गया बोले उसको ले आओ उर्वशी उर्वशी भी मेरा सफा अच्छा नहीं लग रहा तो उर्वशी के लाने के लिए आए बोले कैसे लाए तो एक जुक्ति किया तो जो मेष है दोनों मेष रखा हुआ है छुपा के और दोनों मेष को चुड़ा के ले आओ तो उर, उर्वशी का सात तो रात में सोया हुआ है पूर्व रोबा और लगाए उसको पकड़ने के लिए उस समय तो उर्वशी उसको छोड़ के सरगों में फिर आ जाए इसी विचार करके किया तो जो विचार किया वही हुआ उर्वशी बोले और आपको हम भजन नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही बताया था जब तक आप ये सब नियम को पालन करो तब तक हम रहें उसके बाद नहीं रहें उर्वशी सब जाना शुरू कर दे जाने के लिए प्रस्तुत हुए तो बुरू रो पैर में गिर कर रोना शुरू कर दिया हमको बचाओ हमको हम तो मर जाए हम बिना उर्वशी तुम बिना मैं मर जाओ ऐसा करके रोना शुरू कर दिया इसी का नाम है माया इसी का नाम है माया, माया है उर्वशी ने जोर जबरदी चली गई और जाने का बाद जो है इतना बड़ा वीर पुरोबा जो है रोते रहे पूरा जीवन जिंदगी उसका हराम हो गया उसके बाद गंधर्व लोग को गंधर्व गव देव गंधर्व को आराधना किया गंधर्व लोग ने आकर उसको धोखा दिया कैसा ये अग्निश थाली दे दिया अग्निश थाली मतलब तेजुमा एक जो है जैसे सीता देवी का बोला था आसली शरीर छुपा दिया और दे दिया नकली ऐसा एक तेज मैं उगनीस थाली दे उसको ही उर्वशी सोचकर बहुत दिन धोखा खाया बाद में पता चला ये उर्वशी नहीं है तो उर्वशी को ढूंढते ढूंढते बाद में बाद में क्या हुआ बाद में ये उर्वशी को ढूंढते ढूंढते उर्वशी हरिद्वार में उर्वशी मिले और उर्वशी जब मिले उर्वशी जब मिले उर्वशी जब मिले उस समय उर्वशी का पैर पकड़ कर रोना शुरू कर दिया उर्वशी ने कई उपदेश दिए दो चार उर्वशी ने और ये जो जनक जो विदेहराज भी, विदेहराज का शरीर हम बोलने भूल गया विदेहराज का शरीर जो औषधि में भिगा के रखा था उसका मंथन करके एक लड़का हुआ था उसका नाम मिथिला मिथिलो मथन जातो जय जो, जो, जो, जो उसका नाम है विदेहजो निमिका निमी का नाम हुआ विदेह जो सोरे छोड़ दिया था सोरे छोड़ के पलक में रह गया उसका नाम विदेह फिर उसका जो, जो शरीर है औषधि में भिगा के रखा था उसको मंथन करते करते एक लड़का हुआ उसका नाम विदेहजो हुआ हम्मजो उसका नाम जनक हुआ और वो मंथन उसका बाहु इसका जो है मंथन के द्वारा हुआ था इसलिए मिथिला नाम का वो जो प्रदेश है राज्य है स्थापन किया ये सब जो है ये सब प्रसंग आता है अब ये जो विषय है बड़ा भारी गंभीर ये तुम्हारा पूर्व रोबा रोते रोते और उर्वशी सुंदरवत उर्वशी ने कई सारे उपदेश दी बोले देखो आप वीर हो आप वीर हो देखो आप भूल गए आप वीर हो पृथ्वी में सबसे बड़ा वीर हो और आपका हालात हमारा पीछे ऐसा हो उर्वशी ने बोले देखो जनानी को कभी विश्वास नहीं करना वो खुद बोले विश्वास नहीं कभी भी कुछ कर दो ऐसा बोले बोले ऐसा करके उर्वशी ने कुछ बात कही उसके बाद उर्वशी उसके बाद उर्वशी बात कही कुछ उसके बाद जो पूर्ोबा है पूर्वा का आ, थोड़ा बुद्धि हुआ जो भी है वही लो उर्वशी उर्वशी जो है जो सुखदेव गोस्वय कहे वही लो उर्वशी गर्व छुत्रों का जन्म दिया था छ पुत्र हुआ था छ पुत्र उर्वशी का गर्भ में ओइलो मतलब ये रभा का ओइलो इन्होंने जन्म दिया था एक का नाम है आयु एक का नाम सतायु एक का नाम सत्तायु रयु विजय जो, जय इन से इनमें से सतायु का पुत्र वसुमान वसुमान सत्तायूर पुत्र श्रुतंजय रॉय का पुत्र एक है और जये पुत्र अमित ऐसा करके पूरा वंशावली का थोड़ा बहुत वर्णन किए इसका बाद बोलते बोलते इस समय इधर आया वंशों का जो चंद्रवंश का वर्णन हो रहा है चंद्रवश चंद्र वंशों का जो वर्णन है वर्णन होते होते इधर आया जो ऋचिक मनी ऋचिक जी गांधी का साथ गांधी गांधी का साथ उसका पास उसका कन्या को मांगे बोले आपका कन्या दे दो हम शादी करेंगे संसार घर गृहस्थी करें तो वो बोले वो देखे तो ये तो हम कैसे ना करें ना करने से साफ दे देगा बोले देखो ऐसा है हमारा भी हम हमारा नियम है कि आपको क्या वजह रिच पार्थ मतलब आपका ऐसा करना पड़े जो कान सादा है वो कान और मतलब पूरा सादा है कान काला ऐसा माफी घोड़ा चाहिए घोड़ा आप लेके आओ कितना हजार घोड़ा और लेके आओ तो हमारा लड़की आपको देंगे तो वो चंद्रमा का पास चला गया चंद्रमा के पास चला गया सहस्र घोड़े जिसका शरीर है धवधव, पूरा धबधब पूरा साधा चंद्रतुल ज्योति अब बाम करनो सैम काल सैम वर्णो हो ऐसा वो जाने ऐसा घोड़ा संभव ही नहीं तो शादी भी नहीं देंगे तो वो इतना पावरफुल उसकी जानकारी नहीं आई तो पूरा चंद पूरा चला गया वरुण जी का पास वरुण जी आपका पास एक मांगे हैं क्या चाहिए बोला ऐसा घोड़े जो है विचार करके एक हजार घोड़ा दे दो वरुण जी दे दिया वरुण जी दे जब उसका पास दे दिया बोले अरे हाय राम है तो लेके आया शादी दे दिया गांधी का गांधी का जो बेटिया रानी उसका साथ शादी हुई गांधी को इसके बाद गांधी को जो सत्यवती शुल्क रूप गांधी को प्रदान करके बाराना सत्तावती सत्यवती को विवाह किए और ऋचक और कियकाल बाद जो पत्नी है पत्नी अपना पत्नी और सा, सास सासुड़ी हैं हाँ, दोनों को दोनों का पुत्र का मुना हुआ जो जामात ये ऋषभ मनी बोले ठीक है हम दोनों के लिए दोनों चारू बना के रखेंगे दोनों का इस का जो है वो बोले हमारा संतान चाहिए और ये भी बोले हमको संतान दो होना है अब क्या करें और जग करके चारू बना के रखे हैं और एक चारू बना है क्षत्रिय मंतों से बनाया था एक चारू बना था ब्रह्म मंत्रों से जैसे इसका ब्राह्मण का ये ब्राह्मण हो जाए उसका खतियों लड़का हो जाए ऐसा लेकिन सास ने सोचा कि हमारा बेटिया रानी जो है उसका लिए शायद अच्छा चारू बनाया होगा तो हम खाए विनिमय कर दिया बोला ये चारू हमको दे तू इसको ले ले बेटी बोला ठीक है ले लो करके चारू जो विनिमय हो चारू खा लिया ऋचक जो ऋचक मुनि जब आए तो इसका चारू पाक करके जब छोड़ के गया स्नान करने के लिए अब इधर आके सुना विनिमय हो गया बोले हाय राम ये कैसा हुआ ये तो उल्टा हो जाएगा इसका गर्भ में हो जाएगा खुत्रियों जैसा लड़का इसका गर्भ में हो जाएगा ब्राह्मण जैसा उल्टा हो जाएगा हाय हाय हाय ये क्या किया तुमने तो ठीक नहीं किया ऐसा करते क्या किया जाए उपाय भी नहीं है ऐसा करके जो है बाद में धीरा क्या हुआ तो चारो खा लिया सत्यवती माता को सिया चारू दान किया आनी अपना माता का चारु जो है भजन किया रिचि आके जो सुना आय हाय हाय हाय तुम्हारा भ्राता स्त्री को अपना स्त्री को बताए तुम्हारा भाता ब्रह्मो होगा और तुम्हारा जो भाई है वो तो उल्टा हो जाएगा ठीक नहीं किया चारू विपरजय हो गया सत्यवती जमदग्नि सत्यवती का सत्यवती जमोदअ्नि त तो नहीं हुआ जमोदग्नि रेणुका को विवाह की और जमदोगनि का और रेणुका का गर्भ में जो है परशुराम आदि वो कई सारे लड़का परशुराम का विषय जो है ये बड़ा भारी गंभीर परशुराम जी बड़ा तेजियान है यहाँ तक कि स्वयं साक्षात जो राम जी है जो सीता जी को शादी करने के बाद लौट रहे थे परशुराम का साथ उसका बड़ा बड़ा ये भी ठाकुर जी ये भी ठाकुर दोनों में बड़ा लड़ाई हुआ था बहुत प्रसंग है ऐसा और रेणुका का गर्भ परशुराम आविर्भाव भय परशुराम बड़ा भक्ति पिता का ऊपर बड़ा भरोसा एक दफे एक दफ़े ये जो रेणुका देवी रेणुका मैया पानी भरने के लिए गए और ये जो और ये जो आपका जो जमदग्नि ऋषि जगों का समय हो रहा है इतना देरी क्यों हो रहा है पानी लेने के लिए तो पानी लेने के लिए देरी हो रहा है ऋषि तो जन्म गया उधर पानी लेने के लिए गई मैया वहाँ जाके गंधर्व लोग जो है खेला कर रहा था उसका शरीर देख के थोड़ा लोभ हुआ गंधर्व लोग ये बात जो पाप जो है ये जन्म गया कौन जमदग्नि ऋषि जब पानी लेके आए तो माथा निजू करके खड़ी है बोले क्यों इतना देरी हुआ कुछ जवाब नहीं दिया ऋषि को मालूम है ऋषि परशुराम ऋषि उसका जो भाई है बड़े भाई है परशुराम का अ माता बोले माता को मारे कभी हम क्या परशुराम है ये तो हम मजा करके बोल रहे ऐसा नहीं बोला बोले माता को मार बोले हम नहीं मारेंगे माता को कैसे मारेंगे तो सुना नहीं दूसरा लड़का को बोला वो नहीं परशुराम है हे माता को मार एक खून अभी मार परशुराम ने क्या की कुठार उठाकर मैया को छेद कर भैया को भी सब सब भैया लोगों मार दिया बात सुना नहीं मरने का बाद जब मैया मर के गिर गई तो मरने का बाद परशुराम को जमुदाग्नि जी बोले हे बेटा मैं बड़ा प्रसन्न होते तेरा ऊपर बर मांग ले बर मांगने का बाद बोले बाबा पिताजी आपका प्रभाव मैं यार जानता हूँ अब ऐसा करो मेरा माताजी को जिंदा कर दो और भैया लोगों को जिंदा कर दो और किसी को याद न रहे कि वो उसको तो हम मारा था ये भाव ना रहे ऐसा बोले ठीक है करके फिर जिंदा कर दिया ऐसा करके परशुराम जी जिंदा कर दिया एक दफे जो है अग्नि का आश्रम में कार्तव्यज अर्जुन जो है बड़ा स्वर्य सामंत के साथ स्वन्य सामंत के साथ पहुंचा अब बोले और उसका सत्कार किया बड़ा भारी सत्कार किया इतना बड़ा सत्कार किया तो कार्तव्यजन राजा जो है घबरा गया बोले एक ऋषि है उसका कुछ नहीं है वो कैसे हजारों हजारों हमारा सैन्य जो है सब कोई को खिला पिला दिया ये कैसे किया बोले काम है उसका पास काम माता तो लो बड़ा एक बड़ा काम का चीज़ है ये ऋषि का पस है कि क्या करें हमारा पस तो हम राजा है अच्छा रहे बोले ऋषि हमको दे दो ऋषि बोले ऐसा कैसे दे काम माता हमारा पास रहती है बोलो नहीं हम ले लेंगे जोर जबरस्ती लेके चला गया काम लेके चला गया तो परशुराम बड़ा असंतुष्ट हो क्या कामधनु को लेके चला गया कामधनु माता रोते रोते गई कि कार्तव्यज उर्जुन बहुत पावरफुल है कार्तव्यज उर्जुन का इतना पावर है इतना शक्ति है वो पूछो मा रावण भी डरते थे रावण टूट डरते थे रावण के ऐसे चुहा का मबी ऐसा पकड़ के छोड़ दे अब चुहा कम अभी कम धरे पकड़ के ले ऐसा पावर जो है कर्तव्य तो जय जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं वो भी दत्ता दत्ता किपा मिला था उसको दत्तात्य ऋषि कति किपा मिला था बड़ा भारी, ऐसा करते करते परशुराम जाके क्या किया पूरा एकदम मार मार के उसको चकना कर दिया बदमाश हैं? हमारा पिताजी का उधर से लेके आया क्योंकि है तो क्त्रियो स्वभाव खुत्रियो स्वभाव है क्या करे जाके एकदम मार पीट के सब ले ले आया तो कर्त्तव्य जय अर्जुन को जो है कर्तव्य जो अर्जुन का जो है ऐसा हालत कर दिया एकदम खराब कर दिया एकदम पूरा हाथ पात काट के पूरा खत्म कर दिया बोला हमारा हमारा पिताजी के साथ ऐसा क्या ऐसा क्या इसके बाद कर्त्तव्य जो अर्जुन जब मारे गए तो उसका लड़का लोग जो है लड़का लोग बड़ा गुस्सा हो गया जब जब परशुराम जंगल में गए कोई काम पे लिए अचानक आया अचानक आके आक्रमण कर दिया आश्रम में और जमादग्नि मुनि का गला काट के फेंक के फर फर फिर उल्टा उल्टा करके चला गया और रेणू का मैया रो रो रही थी बुरा चिल्ला के राम कहा गया तू और दूर से जंगल से मैया का जो रोना है समझ में आई क्यों पहले ही बोला ये सबका जो जो सिद्धि है मैया इधर से रोई ये सब जो जड़ जड़झगत का आदमी है उत्तर तर्क उठाएगा हाँ जंगल में गया कहाँ जंगल है और कहाँ माता जी रो ये सब बाका बेकार की बात है वो छागल का बुद्धि नहीं है ये जानता नहीं कि जो परशुराम जी ये कोई साधारण नहीं है ये दूर से मैया का रोना सुनी और सुनते ही आ गया क्या हुआ देखिए पिताजी को मारा बस जाके उसको काट पीट के एकदम पूरा एक उसका जो पहाड़ बना दिया पहाड़ बना दिया मार मार के इसके बाद इतना गुस्सा हुआ इतना गुस्सा हुआ परशुराम ने बोले परशुराम ने बोले इक्कीस बार बोले हम खुत्रियों नहीं देखेंगे नाश करने के लिए पूरा अकेला ही काफी परशुराम जी है धनुर्विद्या और काट सब इतना पावरफुल है इक्कीस बार पृथ्वी को निक्षत्रिय करने का कोशिश की और ये क्षत्रिय लोगों का जो खून है इसको लेके समन्त पंचक जो है कुरुक्षेत्र में समंतों पर समन्त बनाया एक बड़ा सा पोल ऐसा बनाया 21 बार और गांधी से यहाँ जो है जमोदग्नि बाद में रामकर्तिक पूजित हुआ अर्थात परशुराम कर्तिक परशुराम के द्वारा बड़ा भारी पूजित भाई उसके बाद जमोदग्नि सप्तर्षि मंडल में सप्तर्षि ऋषि होके उधर रह गया अब ऐसी जगत में आज नहीं आया उधर सप्तर्षि मन के ऊपर रह गया आ, वो जो है वेद पवत कम बीच में एक प्रधान ऋषि है और गांधी से गांधी से कौन हुआ विश्वामित्र हुआ गाशी गांधी से विश्वामित्र हुआ और ये तप की प्रभाव तप जो है तपस्या के द्वारा ये इतना प्रभाव हुआ और ब्रह्मोत्व प्राप्त की इसका भी कई सारी प्रसंग है विश्व और वशिष्ठों के बीच में बड़ा भारी लड़ाई हुआ बड़ा भारी लड़ाई हुआ विश्वमित्रों वशिष्ठ जी को बताएं आप स्वीकार कर दो कि मैं ब्रह्मोर्षि हो वैशिष्ठ बोले हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तुम ब्रह्मोषि नहीं हो बोला स्वीकार करना ही पड़ेगा बोला नहीं हम करेंगे नहीं तो वैशिष्ठ उन्हीं का जितना लड़का है मार डाला मारने का बाद भी वशिष्ठ मुनि बोले हम चेंज नहीं करेंगे जब आपका समय आएगा तब तो हम बोलेंगे उसका पहले नहीं बोलेंगे ऐसा करते कहते बहुत हंगामा हो गया तो विश्वमित्र ने इसका साथ शत्रुता किया बहुत दिन बहुत दिन बहुत दिन एक दिन वशिष्ठ मुनि जो है अपना जो आश्रम है आश्रम आश्रम का बगल में जो जो आश्रम का आजुआ जो सुंदर बागान है उद्यान है उद्यान में उद्यान में एक दिन रात को बैठ के अपना पत्नी उनषुआ जो है उसका साथ बात कर रही थी बात कर रहे थे और बोल रहे थे देखो ये चंद्रमा देखो कितना सुंदर है।, है आज की जो चंद्रमा का भांति कितना सुंदर है और विश्वामित्रों का जो भजन है विश्वामित्र हाँ, का जो तपस्या है जैसे चंद्रमा जैसे बड़ा तेज फैल रहे हैं ऐसा है और विश्वमित्र मित्रि विश्व जी पीछे से मारने आया था कि आज ही उसको काट के फेंक दे किसको को वशिष्ठ मुनि को वशिष्ठ मुनि के काट के फेंक देंगे ऐसा करके विचार का पीछे खड़ा हुआ है छुपके से और जब पति पत्नी बात सुनी पति पत्नी का बात देखो विश्वमित्र का ऐसा भजन है लगता है कि चन्द्रमा का जो प्रभाव है ऐसा जब सुने तो बोले महाराज जिसको हम शत्रु माना इस तो वास्तव शत्रु नहीं है आके पैर चरण में गिरा चरण में गिर के रोना शुरू कर दिया रोना शुरू कर दिया अब हमको क्षमा करे इतना पाप किया इतना अपराध किया आपने वशिष्ठ मुनि उसको चरण से उठाया गाले लगाया बोले आज आपको हम ब्रह्म सि बोल के स्वीकार करेंगे आज ही समय हुआ क्योंकि आपका अंदर में दैन भाव पैदा हुआ इतना दिन से आप मेरे को शत्रु समझते रहे वास्तविक हम किसी का शत्रु है नहीं ऐसा करके समझाए विश्वामित्र जो है बड़ा पावरफुल है विश्वामित्र विश्वामित्र जो है विश्वामित्र तो एक्चुअली क्षत्रियो पहले ही बताया चारू विमय हो गया था गांधी का हुआ खुत्रियो भाव संपन्न लड़का विनिमय हुआ था ना गांधी तो का गांधी का जो लड़का हुआ था विश्वमित्र बाद में ब्रह्मोषि हुआ बाम में भजन करते करते खुत्रियों घर में है लेकिन खुदियों घर में तो अभी चारू विमय हो गया इसलिए बोला आपका लड़का ऐसा होगा आपका लड़का ऐसा होगा लेकिन वास्तविक तो जो है चारू तो विनिमय हो गया लेकिन गांधी का घर में जन्म होने के कारण गांधी तो खुत्रियो है गांधी का घर में जन्म होने के कारण बाहरी दृष्टि में वो क्षत्रिय जैसा स्वभाव था बाद में ख, बाहरी दृष्टि में बाद में वो ब्रह्मषि बना तपस्या करते करते भजन के प्रभाव से ब्रह्मषि हुआ जो भी है विषमित्व तो जो है तो, आ, आ, ये जो है तप तो के द्वारा क्षत्रियोत्व त्याग तो करके ब्रह्मोत्व को प्राप्त किया था आजीगर तो सुनो आजीगर तो बोल के जो लड़का है वो जो है सुनो सेब को कुराई किया था सुनो सेब प्रोजेसर बजे सोनो सेब खरीद के लाया बाजार से सुनो सेब प्रोजेस मैंने प्रोजेस स्टॉप करके बंधन मुक्त तो हुआ था विश्व में तो उसको पुत्र बनाया था बाकी लड़का को बनाया बोला सुनो सेब को बड़ा भाई मानो वो लोग बोले नहीं हम मानेंगे नहीं बड़ा भाई क्यों मानेंगे उसको तो इसके बाद विश्वमित्र बड़ा गुस्सा हुआ बोले विश्वमित्र तो बोले जा तू तो लोग छो हो जा बाकी भैया जो है बोले इसको बड़ा भाई मानना हमारा बड़ा कृपा हुआ है इसके ऊपर प्रीति कर रहा है हम बोले नहीं मानेंगे क्यों मनेंगे उसको हमारा भाई तो है नहीं तो उसके बाद विश्वमित्र तो जा हमले तो तो हो जा तू तो लोग तो लो। मुसलमान हो जा उसके बाद से मुसलमान खानदान का आविर्भाव हो गया बस मुसलमान खानदान सब उल्टा हिंदू सब दाढ़ी कमाए मोछ रखे वो मोछ कमाए दाढ़ी रखे वो कल्यापाता का इधर खाए वो कला पाता उल्टा करके खाए ये पूर्व दिशा मंगल है वो पश्चिम दिशा मंगल है सारे उल्टा जो तुम करोगे उसका उल्टा वो लोग ऐसा करके पूरा जो है पूरा मुस्लिम जो संप्रदाय वो जो जवन कुल का आविर्भाव और ये जो है ऐसा करते कहते जो है विश्वमित्र अष्टरित जय क्रतुमान प्रवृति विश्वमित्र का बड़ा भारी बहुत सारे पुत्र हुआ अष्टहरित जय क्रतुमान प्रवृति पुत्र था बहुत सारे और ये जो धन्वंतरी है आयुर्वेद प्रवर्तक जो है आयुर्वेद प्रवृत्तक श्रित हुई शरण होने का साथ साथ ही अपना मंगल को शरीर का जो बीमारी है हटा देता है ये इसका प्रसंग है वंश में आया इसके बाद जो है रोजी नाम का एक दानव रोजी दानव वध करके देवराज का स्वर्ग देव दे, देवराज को स्वर्गपुरी दिलाया था रोजी नाम का एक राजा जो है इसी वंश में वो द्वैत्य दानव को वध करके स्वर्गराज का बड़ा प्रसन्नता उत्पादन किए थे और स्वर्गराज उसको स्वर्ग देवराज को स्वर्ग वापस दिए बड़ा प्रसन्न हुए इंद्र इंद्र का इंद्र इसके चरण गोहन कर वही पूरी उसका हस्त, हस्त में दिया था जो और रजी मृतक रजी जो मर गया मृत्यु का बाद देवराज रजी का तनाए तयें तनय तो जितना सारे तनय तो हैं उन लोग का अपना राज्यों प्रार्थना किया इन दो हमारा इच्छा करके बोले आप जितना जिन जिंदा हो आप इस गद्दी को ले। लेकिन जब चला गया तो फिर पुत्र लोगों से बोला हमारा चीज दे दो हाँ हाँ ये लोग प्रत्यावत्तर नहीं किया और फिर उसका बाद लड़ाई हुआ थोड़ा बृहस्पति अभिचार यज्ञ के द्वारा हम शुरू किया और देवराज रजी का पुत्र का अनास में वध कर दिया बृहस्पति जी बै मैंने जोगो किया उसमें से सब बहुत सारे पावरफुल सब सेना उत्पन्न हुआ वो लोग को मार दिया ऐसा करके तो नुहस का जो पुत्र है जजाती जा है नुहस का नुहूस का बारे में हम बताया था नुहस का बारे में जो नुहस इतना पावरफुल है जब ब्रह्मवध का पाप लगा तो इंद्र महाराज स्वर्ग छोड़ के भागा था वही कल बहुत दिन तक पद्म का जो मिलान है मिनाल है मानस सरोवर में लक्ष्मी जी का चरण में आश्रय ली थी आश्रय लिया था ना इस समय में स्वर्गराज चलाना मुश्किल हो गया भारी पड़ गया इस समय जो है ये नहुस को प्रार्थना किया था तो तुम जाके स्वर्गराज स्वर्ग का गोदी में बैठो और नहुस जाके बोला जब हम स्वर्ग में बैठा तो इंद्र महाराज का जो बीवी है वो भी मेरा है बोले ऐसा कैसे हो सकता स्वती सावित्री है सुना नहीं तो बाद में जोर जबर से किया तो बृहस्पति आदि उपदेव बुद्धि दिया आदि काम कर उसको बोल दो कि ब्रह्मषि का जो दोला में चढ़ कर आए तो लोग तुमको भजन करेंगे हम शिकार करेंगे तो ऐसा किया अगस्त आदि मुनियों के द्वारा अपना जो दोला है दोला को भाई चलो हमको लेके चलो बोला जाते समय बोले जल्दी चलो जल्दी चलो सर्पो सर्पो सर्पो ऐसा बोलते बोलते और अगस्त ऋषि गुस्सा हो गया सर्पो बेटा तू सर्प हो जा बोल के साम दिया अजगर गिर पड़ा नौहुस का ऐसा हालत हुआ जो भी लंका में जाए वो रावण हो जाता है ऐसा नियम है नौहुस का पुत्र तो जजाती है नौहुस अजगर उत्तर प्राप्त तो हुआ था यह सब प्रसंग हमने अभी बताया पहले भी थोड़ा बताया था और शुक्राचार्यों का कोन्या देवजानी है विश्वपरवा का विश्वपरवा जो असुरों का जो राजा है उसका उस समय उस समय मालिक जो है राजा जो है विश्वपरवा था विश्वपरवा जो है उस विश्वपरवा महाराज का कन्या जो है सर्विष्ठा सर्विष्ठा और देवजानी और सर्विष्ठा दोनों सहेली है एक दूसरे का और एक दिन विचरण करते चल गुमते गुमते गए चल घूमे आए घूमते घूमते गए सहेली सब सहेली का साथ एक साथ घूमने गए घूमने गाके एक सुंदर बड़ा उद्यान मिला सरोवर मिला बोले सुखी इसमें नाले सैल एक साथ सब नहा लिया अपना कपड़ा फपड़ा उतार के नहाने के लिए उतरा अब जहाँ नहा दुआ नहा दुआ करने लगे तो इतने में देखा शंकर भगवान आ रहा पार्वती के साथ बढ़िया आए राम राम राम उठ के क्या किया जल्दीबाजी में एक का कपड़ा दूसरे पहन लिया देवजानी का कपड़ा ये पहन लिया और देवजानी स्वर्मिष्टा का कपड़ा पहन लिया देवजानी का कपड़ा स्वर्मिष्टा पहना स्वर्मिष्ट का कपड़ा देवजानी पहना मैं पहले था वो स्वर्मिष्ठा जो है स्वर्मिष्ठा देवजानी का कपड़ा पहना बाद में तो सब उल्टा घटना हुआ पहनने का बाद देवजानी आके देवजानी आके दे मेरा कपड़ा पहना तू है कैसे बोल के दोनों में बड़ा झगड़ा भाई एकदम धक्का मुक्की बोले हम ब्राह्मण का लड़की है तेरा गुरु जी का तेरा हमारा पूरा ए, का गुरु है हमारा पिता जी। हमारा कपड़ा तू पहना कितना साहस है तेरा बोले बोले सहेली भूल के पहन भूल छोड़ कैसे किया दूषित हो गया मेरा कापर धक्का मुक्की करते कैसे कर उसके एक धक्का दिया कुए में गिरा दिया कौन शर्मिष्ठा दोनों में लड़ाई हुआ वो बोले अरे तू लोग तो भिक्षुक है भिकुक है आम भिक्खा दे तब तो खाता है उल्टा पल्टा गाली दे रहे हमको भले दोनों में लड़ाई भाई ऐसा करके वो उसका कापड़ को छीन लिया कापड़ के एकदम नंगा बना के उसको कुएं में गिरा दिया देव को गिरा के शर्मिश है चल चल चली गई साफ सहली को लेकर अब वह कुएं में गिरे हुए है कौन कोई नहीं जाने ऐसा हालत है बहुत खराब कपड़ा भी नहीं है कुछ नहीं है कुए में गिरे हुए ठाकुर जी के हिस्सा से जजाती वो जंगल में भ्रमण किस काम के लिए आए थे आके पानी का प्यास लगा उधर गया हरे राम राम या तो एक रमणी पड़ा पर हुआ पड़ी हुई है ऐसा उसको क्या की अपना जो उत्तरीय है उत्तरीय दे के बोले उठिया ऊपर आओ ऊपर उठा दिया आपना वस्तु देखो उसका लज्जा सर लज्जा जो है निवरण कर दी बोले अभी अब जाओ कहाँ जाना है जाओ हम तो नहीं जाएंगे आप मेरा स्वामी हो हम कैसे स्वामी हैं बोले आप मेरा पानी ग्रहण किए हाथ पकड़ के बोले हाय माम हम तो खत्रियो है आप जो परिचय दिया आप तो ब्राह्मण का की हो शादी नहीं हो सकता ऐसी संभव नहीं आपको तो मैं हाथ पकड़ के उठा दिया भाई इतना ही है हम तो शादी नहीं करेंगे बोले नहीं शादी करना ही पड़ेगा आप भी मेरा स्वामी हो क्योंकि आप पानी ग्रहण किए हो बोले आप बोले क्यों बोले हमारा कच्छ जो बृहस्पति का जो लड़का है कौच वो मेरे को सांप दी कभी हमारा ब्राह्मण स्वामी नहीं होगा ब्राह्मण कुल के मेरा शादी नहीं होगा इसमें मेरा सांप लगा हुआ है पहले से ही जो बृहस्पति का लड़का है कौच वो बृहस्पति वाले भी एक बड़ा भारी बृहस्पति का लड़का कौच है कौच पिताजी से आज्ञा लेकर शुक्राचार्यों का पास गया था वो जो मृत संजीवनी विधवा है उसको प्राप्ति करने के लिए उधर गया था वो गुरु जी का शुक्राचार्यों का वजन किया था उसमें से पूरा लफड़ा हो गया था थोड़ा बीच में वो सब विषय हम बताएंगे नहीं दरका नहीं है क्या फालतू दरका नहीं उसमें देवजानी का साथ बहुत तो सारे चीज है वो सब चीज है वो सब ब्रह्म विद्या जो है ये जो मित्र संजीव संजीवनी विद्या है ये सीखने के लिए गया था जो भी है इसमें सांप दिया था बृहस्पति का जो लड़का है को साप दिया था इसलिए मेरा कभी भी ब्राह्मण सभी ब्राह्मण सभी होना संभव नहीं आप ही मेरा स्वामी हो ऐसा करके शादी कर ली शादी करने का बाद जो है क्या शादी कर ली शादी करने का समय शादी तो बाद में हुआ बाद में तो कुएं से उठा दिया उठाने का बाद घर को गए रोते रोते पिताजी बोले इतना कहाँ रहे तू इतना समय बोले ऐसा ऐसा हुआ मेरे को धक्का लगा के फेंक दिया शुक्राचार्य गुषा क्या हमारा लड़की जो है गुरु है हम हमारा लड़की तू तेरे को फेंक दिया बोले ऐसा ऐसा अपमान किया हा हम नहीं रहेंगे ऐसा काम नहीं रहेंगे इसका कोई काम नहीं करेंगे जजमानी बोल के जाना शुरू कर दिया अब वो जो है जो वृश्व पर्वा आके गुरु को चरण पकड़ा गुरुजी खमा करो जो हुआ तो सो हुआ अब हो गया तो क्या करे अब बोलो क्या सस्ती है मेरा मेरा क्या शास्त्री आप जाओगे तो मेरा मैं कैसे जग करूं कैसे हम गुरु भी तो हम रह नहीं सकते बोले तेरा लड़की ऐसा किया बोले मेरा लड़की को जो शास्त्री देना दो अब तो जाओ मत तो बाद में स्वर्मिष्ठा को पूछे स्वर्मिष्ठा को क्या किया देव जानू को पूछे क्या सास्ती बोले वो जो जहां हम शादी के जाए वहां नौकरानी बन के उसको भेजो यही वो रा सास्ती नौकरानी बन के जाए चल मेरा पद सेवा करे ओके बोले ठीक है वही मंजूर है विश्वपरवा का जो लड़की है वो तो राजरानी है राजा का बेटी शर्मिष्ठा ये जो शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा क्या करे शर्मिष्ठा अभी गए गए पूरा जितना सारे शादी का बड़ा सब कुछ हुआ उसमें पा, उसका बाद वो दासी रूप बन के वहां गई और दासी बन के तो गई है तो राजरानी है, है तो राजकुमारी राजकुमारी का तो एक भाव रहता है ना रहती है ना ये तो राजकुमारी है और ये है ब्राह्मण का लड़की जो भी है ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का शादी होना ही ठीक है ठाकुर जी जो नियम किया है ये ठीक है क्योंकि उसका भाव जो है ये समझ सकता है हैं वो समझ सकती और हुआ उल्टा ये हो गया ब्राह्मण जजाति हो गया और ये दोनों का जो भाव जो है मिलन उतना हो नहीं पाए अब ये जो है वो तो चरण सेवा करते करते है तो चारण सेवा कर रहे है करते करते है, वो तो क्षत्रियो का ये तो साक्षात राजा का कन्या है राजकुमारी थोड़ा लटपट हो गया किसका साथ जयजाजी का साथ जयजाजी का साथ, साथ लटपट हो गया तो उसका संतान भाई संतान उत्पन्न हुआ तो पहले शुक्राचार्य जो बोल के दिया था देखो मेरा जो बैठिया रानी को शादी करके ले जाते हो ये जो शर्मिष्ठा जो शर्मिष्ठा को कभी ग्रहण नहीं करना पत्नी का रूप में ऐसा कंडीशन था लेकिन माना नहीं होनार का काले जैसे बोला आकर्षण विकर्षण जगत का आकर्षण इतना है उस पर छुटकारा मिलना मामूली बात नहीं एक सिद्ध महात्मा लोग छोड़कर कोई किसी का हिम्मत नहीं हर लटपट हर व्यक्ति का लटपट हो जाए उसके बाद क्या हुआ जब देखे संतान उत्पाद हुआ सर्मिष्ट देव जानी को पता चल गया देव जानी गुस्से में आकर बोला हम रहेंगे मैं रहूंगी नहीं मैं के चले जाऊं बोल के पिताजी का पास चल के रोना शुरू कर दिया पिताजी बोले सांप दे दिया पिताजी सांप दे दिया ज को बोले इतना हिम्मत है तेरा जा वृद्ध हो जा बोल के ऐसा सांप दे दिया वृद्ध हो, हो गया वृद्ध हो गया वृद्ध हो हो होने का बाद जजाति जो है ससुर ससुर ससुर जी को जाके प्रार्थना किया ये जो आपने मेरे को अभिशाप दिया मैं वृद्ध हो जाऊं इसमें किसका नुकसान हुआ बताओ आपका लड़की क्या किया हमारा तो शुक्रा जो वो तो बड़ा बात है, इसका सामी है तो उचित नहीं हुआ बाद में चरण उसके बाद बोला ठीक है ऐसा करे जो व्यक्ति तेरा साथ जौवन जो, जो, जो है तेरा अवस्था को विनिमय करे उसका साथ विनिमय हो सकता है चल तेरा अवस्था जो है किसी का अवस्था तेरा आ जाए और तेरा वृद्धावस्था कोई अगर ग्रहण करे तो एक्सचेंज हो सकता इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्यों मेरा साफ है साफ तो रहेगा ही साफ तो बृथा नहीं जाए तो ज जाति जो है ज जाति अपना राजधानी को आए राजधानी आवे बड़े लड़का सबको प्रार्थना किए किसी ने राजी बोले बेटा मैं अभी तृप्त तो नहीं हुआ काम करो तो तुम एक काम करो, तो करो। तुम्हारा जो जो है मेरे को दे दो मेरा वृद्धावस्था ले लो जजाति को बोला आइए जोदू को बोला जोदू बोले नहीं बिल्कुल नहीं बोला हाय राव हम तुम्हारा पिता है तो पिता है तो क्या है हम नहीं करेंगे और उसके बाद जो छोटा लड़का पूरू है गुरू बेटा तुम मान जाओ हां बेटा हम मान जाए आपका वृद्धावस्था हमको दे दो बोल के मन गया तो ये जोदू दे है जोदू पिता का बात माना नहीं और पूर्व पिता का बात माना फिर भी भागवत में विचार उल्टा लग तुम्हारा विचार उल्टा है और भागवत का विचार जो है इतना गंभीर है भागवत में जब देखोगे आज सायकालीन अधिवेशन में जब देखोगे ज, जब देखोगे उधर शाक्षात सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं जोदू को जोदू को पूरा खानदान में सबसे ऊंचा माना सबसे जितना सारे धार्मिक व्यक्ति है उसमें सारे सबसे ऊपर माना किसी को किसको माना जोधू को अब आदमी बोलेंगे तो पिता का बात माना नहीं पिता धर्मो पिता सर्गो पिता धर्मो इत्यादि बोलता है वेदों में सब आपेक्षिक बात ये सब जो आपेक्षिक बात इसका गुप्त रहस्य कोई समझा समझता नहीं इसलिए जोदू किसलिए माना कर दिया जो वन लेगा नहीं इसलिए माना कर दिया इसमें पिताजी का अमंगल ही अमंगल है क्योंकि पिताजी तो जौवन अवस्था लेके भजन नहीं करेगा वो तो भोग करेगा और हम जो है ठाकुर जी का भक्त है हम हर वगत ठाकुर जी का पूजन करते हैं सेवा करते हैं अब बुद्दो, बुद्दो हम बुद्ध वृद्ध बन जाए तो हम ठाकुर जी का सेवा कैसे बन पाएगा हर वगत जदू जो है ठाकुर जी का सेवा करते रहते हैं जदू सोचे पिताजी अमंगल मांगता है मेरे मेरा पास ये अन्यायी है मैं मैं ठाकुर जी का सेवा करता हूँ वो तो भोग करेगा वो तो सेवा नहीं करेगा वो लेके हमारा जो लेके भोग करेगा इसमें उसका अमंगल होगा इससे बोला नहीं कदापि हम नहीं लेंगे आपका वृद्ध तो ऐसा है जोदु वंशो जो भी है जोदु वंशो का ये जजाति जो है जजाती का जो पुत्र है जोदू इसी का ही खानदान पे आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अविर्भाव का प्रसंग आए ये सब देखोगे विचार करके और इसमें आता है बीच में पूर्व वंशों में दुश्मन तो पूर्व वंश में दुश्मन तो नाम के एक बड़ा भारी प्रतापशाली राजा भाई पूरा दुनिया का एकदम ऐसा पावरफुल है वो जो पूर्व वंश में जो ये जो दुश्मन राजा दुश्मन राजा एक दफे मृगया करने के लिए जंगल को गए जंगल में जाने का बाद बड़ा प्यासा हुआ विश्राम लेने का जगह ढूंढ रहा था और कन्नो मुनि का आश्रम को गए कन्नो मुनि का आश्रम जाके देखे मुनि जो कन्नो मुनि है किसी काम पे गए हुए हैं लेकिन एक सुंदरी कन्या है जगत में ऐसा सुंदरी हो ही नहीं सकता ऐसा सुंदरी है बोले उसके बाद जब राजा आए तो ये जो उसका नाम है सुकुंतला सुकुंतला जो है सुकुंतला देवी बोले राजा पधारो क्या सेवा करे राजा बोले राजा बोले क्या सेवा करोगी आपका ऊपर मेरा क्यों आकर्षण हो रहा है ये तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम चंद्रमशु का है ये बिल्कुल होनी नहीं चाहिए मैं धार्मिक कुल का हूँ ऐसा कैसे हो रहा है ठीक से बताओ आपका परिचय तो इसके बाद जो है बाद में परिचय दिया मैं विश्वमित्र से मैनू का कगर में उत्पन्न हुआ मेरा मैया ने इधर छोड़ के चली गई और तब से मेरा मेरा पालन पोषण एक कर्ण ने की आर शक्नी जो गीदर जो है ऐसा करके बच्चा को रुखा किए धूप से इसका नाम हो गया शकुंतला <laughs> इसका नाम हो गया शकुंतला का व्यवहारी हम लोग बचपन से बचपन में पढ़ा था स्कूल में शकुंतला का कहानी और शकुंतला जब शकुंतला का कहानी पढ़ा था और उसके बाद जो राजा बोले आपका ऊपर आकर्षण हो रहा है कारण बताओ क्या कारण ये हम तो खुत्रियो है धार्मिक ये नहीं सकता जब बताए परिषय बोले हाँ तभी तो हमको चिंता आ रहा है जो खस्तियों छोड़ के तो किसी का ऊपर मेरा आकर्षण और आप जैसा आकर्षण हुआ तो ए भी राजी हुए उसके बाद गंधर्व विधि का अनुप क्योंकि शादी बहुत किसी का होता है गंधर्व विधि राक्षस विधि रुक्किी का शादी भाई राक्षस विधि झट से उठा के रुक्कि के रथ में उठा ली और कृष्ण बाद में उसको शादी की उसको बोलता है राक्षस उद्वाह राक्षस पद्धति इसका राक्षस पद्धति है ये गंधर्व पद्धति के द्वारा हमारा राधा और गोविंद जी का जो शादी का प्रसंग आता है गंधर्व का इसलिए राधा रानी का ना गांधर्वी का है गंधर्व भीति से वो हुए भांडिर बट हुए जब भी परकीय भाव ही ठीक है पर भाव नहीं होने से आपका प्रेम ज्यादा नहीं होगा प्रेम विलास जो है पर भाव में ज्यादा बनता है इसलिए ये सब प्रसंग है और इसमें क्या हुआ अभी शकुंतला को गंधर्व विधि के अनुसार शादी की शादी होने के बाद मिलन भी हुआ मिलन के बाद राजा अपना राज्य को चले गए सुबह का टाइम में शंकु शकुंतला आश्रम में रह गई उसके बाद जो कन्नि आए कन्न मुनि आके बोले अः तुमका आज देख के बड़ा व्याभिचार ही नहीं लग रहा है क्या की हो बोलो तो उन्हें सच्चा बता दी मेरा कोई दोस्त नहीं पीता ऐसा है आया था दसुन दुश्मन तो राजा मेरे को शादी किया तो ऋषि मान गया ठीक है शादी किया तो उसमें कोई दोस्त नहीं है तो उसका बाद उसका संतान हुआ कि गर्वादान हो गया था उस समय उसके बाद जो संतान हुआ वो संतान बड़ा पावरफुल हुआ भरत महाराज भरत इतना पावर है वो वो सिंह जो का वो का बच्चा बच्चा बच्चा बच्चा को को ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा थे थे थे साथ साथ खेलते साथ छोटा खेलते छोटा करते भाग जाता था इतना पावरफुल है इतना पावरफुल है अब ये जो भरत महाराज ये स्वसागरा पृथ्वी को पालन किया था किस्सा दुश्मन का दुश्मन राजा का पुत्र है एक दफे कर्ण मुनि ने बोला तू तो एक काम कर बेटी अपना ससुर अपना जो ये को जा ससुराल को जा पिताजी का ए, अपना पति देवता का पास जा तो जब राज्य में आए आई थी बच्चा को गोदी में लेकर राज राजभरा सिंहासन में बैठा हुआ है राजा राजा का बोला आपका बेटा पैदा हुआ हमारा गोदी में ऐसा है राजा ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि बदनामी के कारण कोई किसको पता नहीं कि गौधर्व मत ने विवाह किया तो बोला इनकार कर दिया मैं नहीं हो नहीं सकता तो आकाशवाणी हुआ राजन ऐसा मत करो ऐसा मत कहो तुम्हारा ही है ये लड़का इसको स्वीकार करो तो स्वीकार कर लिया बाद में क्या करें ऊपर से आकाशवाणी हुआ तो स्वीकार कर लो ये तुम्हारा ही बेटा है <coughs> बाद में दुष्वंतो राजा जो है भरत महाराज को ससागरा पृथ्वी सारे पृथ्वी को पालन करने के लिए इतना पावरफुल है बाप रे ऐसा करके किया उसके बाद जो है ममता जो है ममता और बृहस्पति का प्रसंग आता है वो बड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग उल्टा सोचोगे उचित नहीं है सब जो भी है ममता जो है वो कत्थन बनीता उ कत्थन भाई का बनी पत्नी उसका ऊपर बृहस्पति जी का थोड़ा शक्ति उसके बाद जो जो संतान आ, जो गर्भ में पहले से थे बोले हे इधर जगह नहीं होगा कहा क्या कर रहे हो इसके बाद उसका जो धातु है वो गिर गया वो धातु जो धातु जो गिर गया वो धातु से एक बच्चा उत्पन्न हुआ कुमार उसका नाम है उसका नाम है जो है भरदराज उसका नाम है भरदराज जैसे जो का आविर्भाव वो जो द्रोण में वो उसका उसका जो धातु है उसको धारण उसका द्रोणाचार्य हुआ ये लोग अभी का जो आदमी है लोग विश्वास नहीं होगा भले कैसे हो सकता आंख से जैसे द्रौपदी का द्रोपदी का जो भाई है दृश्य दुनू ना दोनों का विभाव आंख से द्रौपदी का को ना मैया का कोख से नहीं भाई ये लोग का विश्वास नहीं होता भले पहले जमाने में ऐसा ही था इतना पावरफुल बापरे बापरे इच्छा कर तो हो सकता है बहुत सारे अब जो बृहस्पति जी का वो लड़का है भरतराज भरतराज जो भरतराज गोत्री और ब्राह्मण जो है बड़ा ऊंचा है इस सब बारे में प्रसंग आता है भरतराज जो है और आ उसके बाद उसी का वंश में जो है मुदगल से शुभ नौर मिथुन दिवोदास अहल्या जन्म हुआ अहल्ला का स्वामी गौतमी ऋषि भय गौतम तो ऋषि कोई काम पे गए थे और उस समय इंद्र महाराज उसके ऊपर अशक्ति भय और के आया संगम के लिए लेकिन ऋषि बाद में आए ऋषि को ऋषि बोले स्नान करके आए ऋषि बोले अभी तो अब स्नान कर पहले तो आ गए बोले नहीं हम तो नहीं आए तब ऋषि दिव्य दृष्टि में गए इंद्र आया था संगम के लिए तो बड़ा सांप लगा दिया ओहल्ला को बोले तो पासाण हो जा पासण होके रह गया और रोने शुरू कर दिया हमको क्यों हमारा क्या दोष है वो पोती का रूप बन के बना के आया था इंद्रों को सांप दे दिया सहस्र जोनी हो जा तेरा शरीर पे उसके बाद रोया तो खमा किया बोले ठीक है सहस्रो आंखें हो जाए सहसा रा, सहस्राखों उसका नाम हो गया और इसको बोला रामचंद्र जब वनवास के समय में तुम्हारा इधर आएगा तब तुम्हारा स्पर्श करके तुमको फिर उद्धार कर देगा कोई चिंता मत करो तब तक ऐसे ही पत्थर बन के रहो ऐसा है, चेतन और चेतन जो है बाहरी दृष्टि में सब वस्तु में लेकिन चेतन है चैतन्य महाप्रभु ये जब जब संकीर्तन करते थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल के की, जब कीर्तन करते थे जंगल में जितना सारे बाघ है शेर है सारे जो है और लिखा है चैतन्य जो आंखें खोलकर सब देखो रिश्तेदारी में मत पड़ो मर मर डालेगा तुमको ठाकुर जी का पास जाने नहीं देगा वो हमको नहीं चाहिए रिश्तेदारी तू मर जा जो कुछ भी कर हमारा दरकार नहीं हमको इसी जन्म में ठाकुर जी का पास जाना है रिश्तेदारी में फंस जाओ तो बस मरो पता नहीं चलेगा कैसे कैसे जिंदगी निकल जाए है इधर जो बताया देखो ये चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य भागवत चैतन्य च पाठ करना डेली इसके पाट के बिना पानी नहीं पीना दरवाजा बंद कर दो करके अंदर में करो नहीं तो होगा नहीं इसमें देखना जो चौतन्य तो लिखा सा बलभद्र जी जो चैतन्य महापो का साथ वृंदावन गए थे वो चैतन्य महापो जो झारीखंड जंगल में जा रहा था जो बलभद्र है डर के मारे एकदम कांपना सुर गए क्या दिख रहा हूँ जितना सारे शेर है जितना सारे बाघ है एक दफे चैतन माप जाते जाते बाघ है सोया हुआ था इसका शरीर में चरण लग गया तो बाघ में उठा उठ के बाघ को बोले हरे कृष्ण बोल बोलना शुरू कर दिया नाचना शुरू कर दिया पूरा उसका देखा हुआ है बोले वीरभद्र जी ने एकदम घबरा गया बोले कैसे संभव है जोंगली जितना जानवर है सब नाचना शुरू कर दिया ऐसा ऐसा करके पागला हाथी आए इतना पाल महाप्रभु पानी में गए नहाने के लिए पागला हाथी आया पागला हाथी को पानी लेके ऐसा छिटका मारा जो हाथी का शरीर में पानी का छिटका लागा करके ऐसा उठ के नित्य करना शुरू कर दिया ऐस का नाम है चैतन्य महाप्रभु झाड़ी कंडो का जितना जंगल में पहाड़ पर्वत है जितना सारे पेड़ पौधा है सबको को हरिनाम हरिनाम ग्रहण कराया जैसे कि सब पार पर्वत सब हरिनाम बोल रहे हैं तुम्हारा हिसाब से लगता है कि ये प्रतिध्वनि है महाराज ये तो हरिनाम नहीं है लेकिन हरिदास अग्र बोला ना गलत बात है प्रभु जो प्रभु का कंठस्व जो है पृथ्वी का कोई आदमी नहीं है जिसका कंठस्वर चैतन्य महापो का कंठस्वर से ज्यादा अच्छा हो जैसा शंक बज रहा है मोटा सा शंक ऐसा बजाओ चैतन्य महापो का कंठस्वर इतना मीठा इतना सुंदर ये सूर देखकर सारे पशु पक्षी जो है झूमना शुरू कर दिया झूमना ये जो नित ये जो नरोत्तम ठाकुर जी का जो कीर्तन है पशुपाखी झूरे पाषाण विदोरे सुनी जार गुणों का था ये सोई गप नहीं है हम कोई गप बल की बैठा नहीं हमारे पास समय नहीं है आप लोगों के साथ गप बोले थोड़ा बेकार की गप बोले ऐसा विचार है नौतम ठाकुर ये एकदम हंड्रेड परसेंट अच्छा बात है नौतम ठाकुर जी ने मणिपुर में जब कीर्तन करना शुरू कर दिया एकदम आंसू आंसू करताल ठोक के कुछ नहीं है तुम्हारा वहां ड्राम नहीं ठूकता डोम डोम डोम डोम ये कहा तुम्हारा मृदंग है ये बचाओ ये ठीक है ड्राम क्या कहा से आया है सब ड्रोम ये बेकार उचित नहीं है चेतन वहां पूरा संतुष्टि के लिए कर रहे हो संकीर्तन बिल्कुल मत कभी आग इच्छा के बाहर में जाओ लेकिन करताल जो है वो करताल फिर मृदंग ये ठीक है ये सब चैतन्य महाता ऐदंगो को पूजा किया जाए नित्यानंदो का स्वरूप है करताल मृदंगो ये सब जो है जो भी है इसके बाद क्या हुआ बोले चैतन्य महाप्रभु जंगल में झारीखंड के जंगल में जाने के जाने का समय सारे स्थावर जंगम जितना सारे सब कोई को हरि नाम ग्रहण कराया भले नाम कराया ऐसा करके हरिदास ठाकुर बोला प्रभु ये प्रतिध्वनि नहीं है ये लोग नाम कर रहा है किसी को पता नहीं साबर जंगम कैसा महाप्रभु प्रभावित करता ये आपको समझ में नहीं आएगा जैसे कृष्ण बंशी वादन करते थे पत्थर पिघल जाते थे अभी भी पूरी में जाओ चैतन्य महाप्रभु जिस जिस जगह खड़ा होके जगन्नाथ को दर्शन करते थे वो जगह पूरा पिघला हुआ है मोम जैसा है मोम है मोम मोम है ना मोम का माफी पूरा चरण का चिन्ह है उस चरण चिन्हों का गए हुए कभी पुरी में हा वो चरण चिन्ह जो है उसका ध्यान करना सुबह में हो उठ के कौवा का माफी बात नहीं करना बिल्कुल चुप नौ दस बजे तक चुप रहो ए इशारा से काम लाओ बहुत ये करो वो करो इशारा बात ना करो जितना हो पाओगे आत्मस्त माने जितना दर्शन अंतर्मुखी हो उतना ही विचार शक्ति ज्यादा होगा जितना अंतर्मुख हो पाओगे अभी नाटक नहीं करो अब, अब तुम सो शुरू करोगे मौन हो ऐसा नहीं उसे पतन हो जाएगा जितना कम हो हम ये नहीं बोलता बात नहीं करो करो जितना जरूरी है सेवा के लिए उतना बाकी बात कम किया करो फालतू की बात बिल्कुल मत करो नहीं तो शक्ति नहीं रहेगा शक्ति क्षय हो जाए वाक्य का द्वारा दृष्टि के दारा आ, के का हो जाता है ये जानता नहीं कोई व्यक्ति तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जारी खंडल जाने के समय में जितना सारे पुरशु पक्षी सबको कीपा किए नारतम ठाकुर जब ना मणिपुर में कीर्तन किए वो लोग भाषा भी समझता नहीं बांग्ला में कीर्तन किए तो ये लोग सारे हजारों हजारों लोग आ गया और रोना शुरू कर दिया नॉर्थम कितन करा कितन का माने नहीं समझा और वृक्ष में पाक्षी है वो भी रोना शुरू कर दिया को रो रहा है वो भी रो रहा है पशु पाक्षी जितना सारे और जितना सारा आदमी हजारों हजारों दिखने के लिए आया वो सब भक्त बन गया मणिपुर में क्यूँ गौड़ी वैष्णव धर्म प्रसारित हुआ किस कारण मणिपुर में वो तो राक्षस जागा है मणिपुर अक्षर ये जो है मणिपुर नागालैंड कांचा मांगस खाने वाला मणिपुर जो भी है मणिपुर का राजा का कन्या जो है उसको उड़ूपी क्या नाम है उसको हमारा अर्जुन ने शादी किया था जो भी बहुत प्रसंग तो है तो ये मणिपुर जो है ये मणिपुर में भक्ति का जो बाढ़ आया भक्ति का इतना बड़ा बाढ़ आया अभी तक भी वो चल रहा है भक्ति का बार इतना बड़ा सुंदर चल रहा है जो भी है इधर जो है जो धीरे धीरे ये जो जो है जो शरद उर्वशी दर्शन के द्वारा इस वंश में आता है अहल्ला हुआ उसका पत्नी पति जो है गौतमी और विश्वक्षण जोग था और शरद जो है उर्वशी दर्शन के द्वारा उसका धातु खलन हुआ था इसमें एक नरम थुन का आविर्भाव हुआ उसका नाम कृपा और कृपी जिसका नाम अभी बोला द्रोणाचार्य जो बोला था और तीर का जो पात्र है उसमें धातु को धारण किया था इसके बाद द्रोणाचार्य उसका नाम हुआ और शांतनु राजा मृगय करने गए थे और कीपा परव होके उसको उठा के लाए थे शांतनु राजा मृगह करने गए थे कीपा परवश होके उसको उठा के लाए थे ऐसा करके आए हरिवंश में ऐसा है कि पराशर कुल उत्पन्न महायशा औरणी और, उनी, और उनी से उसका जन्म हुआ था ये जो है बहुत सारे घटना है सुख भी दो किस्म का सुख है एक सुख है जो परमुष सुख और दूसरे सुख का प्रसंग सुख दूसरे सुखदेव का भी प्रसंग आता है वो पद्म पुराण में वो सुखदेव क्या है अग्निस्थली जैसा ये ये जो असली सुख है इसका ये जो है ये असली सुख नहीं है इसको बना के देखे गया था वो उसका गर्भ में जो संतान आदि प्रसंग है वो अलग और ये सुखदेव जो है ये परमंगसु है ये कभी भी आ, किया नहीं छाया सुख है इसका नाम ये बैजदेव का इशारा से संसार गृहस्थी भय गृहस्थी का पालन किए और इस खानदान भी चंद्रमंगसु में आगे चलकर जो है क्या रंतिदेव बड़ा भारी राजा भय रंतिदेव जैसा राजा पृथ्वी में पृथ्वी का इतिहास में आज तक नहीं भय चैतन्य महाप्रभु इस बारे में बताया था वासुदेव दत्त जी ने जब बताया प्रभु जगत का जितना आदमी का पाप है सारे मेरे सर पर दे दो ये लोग का कष्ट मेरा मेरे से देखा नहीं जाता है आप ये लोग का जितना सारे पाप है सब मेरा सर पर दे दो मैं अनंत काल ये लोगों का पाप लेकर मैं भोग करूं अ को छुटकारा मिला दो मुक्ति कर दो चैतन मंखों ने आंसू लेकर बोला ओ तुम स्वयं प्रल्लाद जैसा हो तुम्हारा दिल में ऐसा वासना जो है ये यही होना चाहिए ये होनी चाहिए तो तुमने जो प्रार्थना किया ठाकुर जी मंजूर जरूर करेंगे ये हम जी जो ए विश्व ए जो हमारा ब्रह्मांड में जितना सारे जीव है ये जीवों का उद्धार हो गया चलो क्योंकि आपने प्रार्थना किया वसुव दत्तों को तुम भक्त तो श्रेष्ठ हो तुमने जो आशा किया है ब्रह्मांडों का सारे जीव का मंगल हो जाए मुक्ति हो जाए तुम्हारा जो कहना है ठाकुर जी उसको पूर्ण करे चलो मंगल कर दे क्योंकि ठाकुर जी तो दुर्बल नहीं है अनंत ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांडों का सारे जीव तुम्हारा कहने से मुक्त कर दे तो उसमें कृष्णों का क्या आता जाता है जैसे गुल्लार का पेड़ गुल्लार का पेड़ देखो गुल्लार का पेड़ गुल्लार का पेड़ गुल्लार का पेड़ डुमर जिसको डुमर बोलते हो गुल्लार का जो पेड़ है गुल्लार का पेड़ में कितना हजारों लाखों गुल्लार जो फल फल जो है कितना गिर जाते हैं महाप्रभु बोले देखो एक गुल्लार पेड़ से आगे एक, एक गुल्लार अगर गिर गया और हो गया कृष्ण कुछ बुराई नहीं मानते गया तो गया ऐसा अनंत ब्रह्मांड जो है ये कारण सगर में जो है आ, वो उधर आ, उधर सब है ऐसा करके ये जो रंतिदेव है रंतीदेव का प्रसंग आता है इधर रंतिदेव इतना बड़ा राजा है वो किसी कारण सारे दान दक्षिणा करके चले गए थे जंगल में कुछ नहीं है रनतीदेव के पास खाने पीने का रहने का कपड़ा वस्त्र तो कुछ नहीं है ऐसा परीक्षा किया ऋषि लोगों ने रनतीदेव बड़ा प्रसन्न होके चले गए जंगल वाले हमारा कुछ भी नहीं है दुनिया में क्या हमारा है कुछ नहीं है जंगल में जो गए बहुत दिन तक बहुत दिन तक बिना खाए रहे पानी भी नहीं है भोजन भी नहीं है ऐसा जगह भेजा गया था तो एक दिन एक बड़ा सा पात्र में इतना बड़ा प्रसाद आया और रंथीदेव ने वो सोचा पानी आया संग छातु आया चावल आया सब्जी आया बहुत सारे ठाकुर जी का भोजन जो है ठाकुर जी का प्रसाद आया तो रंथीदेव ने सोचे चाहिए प्रसाद को थोड़ा ठाकुर जी भेजे हैं तो ये प्रसाद को हम सम्मान करें करके जब बैठे बाल बच्चा लेकर बीवी लेकर इतने में एक भिखारी आ गया आके बोले हम बड़ा सुधार तो है हमको भोजन दे दो राजन ऐ राजन तो नहीं बोला जानता ही नहीं राजन जंगल में आया था तो तो भिकारी बन के गए तो उस समय रंती देव जरूर आओ आप पहले जमा लो उसको भोजन करा दिया भोजन का बाद जो है क्या थोड़ा छातु पड़ा हुआ था संजब संज थोड़ा गुड़ है गुड़ इसका साथ सोचे कि ठीक है इसी को ही हम पाके थोड़ा बहुत बांट के खा ले प्रसाद पा ले उसके बाद रह जाए कष्ट करके उसके बाद देखा जब वो जॉब को खाने गया भोजन करने गया तो और एक गया हम वो खुदार तो हमको दे दो ऐसा करके वो भी दे दिया देने के बाद एक लोटा इतना बड़ा लोटा से पूरा बहुत पानी बचा तो चलो हम पानी पी के ही रह जाए क्या है ठाकुर जी का इच्छा है पानी पीने गया तो एक चारा डोम है डोम आया चारा जो है वो आया आके, हमको थोड़ा पानी दे दो हम पियासा है ऐसा करके बांगा तो बोले महाराज ले लो पानी बोल के उसको पानी सारे पिला दिया पानी पिलाने के बाद आसमान का ओर ऐसा करके ठाकुर जी को दंडवत के ठाकुर जी तुम अलग अलग रूप पकड़ के मेरा पास आते हो मैं ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करो या ऐसे सारे पानी का सेवा कर सकूं तुम्हारा आरती कर सकूं मेरा आरती का पद्धति ऐसा ही है जितना जीवाए उसका सेवा करो ये इसका अंदर में ठाकुर जी है ये विचार रमथिदेव का हृदय में थे जब ऐसा परीक्षा भय तो ये रंथीदेव का परीक्षा में पास हो गया हैं पास होने के बाद उसको फिर पुनर्राज्य आदि सब वापस दिया गया ऋषि दे दिया ऐसा करके रंथीदेव जो है ऐसा रंथीदेव का भजन जो है बड़ा आश्चर्य भजन है रंथीदेव का जो भजन है वो गोस्वामी लोगों का जो विचार है इसका अनुसार रंथीदेव का जो भजन का मार्ग है वो कर्म मार्ग कर्मार्पण कर्म कर्म जब तक अर्पण ना हो जाए कर्म मार्ग में सुविधा नहीं होगा निष्कर्म ओपीत हो तो भाव वर्जित बताया था तुम्हारा कर्म का पद्धति जो है जो विशुद्ध कर्म तुम बोलते हम तो विशुद्ध कर्म कर रहे हैं महाराज विशुद्ध कर्म है ये महाराज हम तो बेकार कर्म नहीं बोले फिर भी नहीं होगा जब तक तुम कृष्ण जी का ठाकुर जी के चरण में अर्पण ना तक, ना करोगे तब तक कुछ नहीं है जदो भी अकार तुम्हारा जो है वो अच्छा फिर भी भगवत चरण में जब तक अर्पण जब तक ना हो जाए तब तक वो कर्म का कुछ नहीं होगा इसलिए देखो रंथीदेव जी का भजन जो है बड़ा ऊंचा किस्म का है ये भजन जब भी कर्म मार्ग है लेकिन कर्मार्पण है वो सारे समाज का ये जो सेवा करते करते वो सब वस्तु में सब व्यक्ति में ठाकुर जी का अनुभव करते थे ये ठाकुर जी का ही हो जाता सेवा और और आपका समाज का जो सेवा है समाज सेवा है गौ सेवा है घोड़े का सेवा है बंदरों का सेवा है ये जो है ये सेवा में आपका मंगल नहीं होता क्यों आप जो है ठाकुर जी का भाव लेकर नहीं करते हो सर्वग का चिंता करना चाहिए हम ठाकुर जी कई सेवा कर रहे हैं एक कुत्ता को पानी पिलाया कुत्ता को भोजन दिया इसका अंदर में ठाकुर जी है अयोध्या में एक केस हुआ था ए, ए, ए, एक बड़ा भारी संत तो है ये ऊंचा किस्म का संत तो है उसका जो है सब वो भोजन कर रहा था उसका जो झोला जो जो है झोला रहा था वो झोला लेके चला गया हाय राम हाय राम करते करते कुत्ता का पीछे भागा उसका विश्वास है वो राम जी ऐसा रूप बन के हमारे परीक्षा और कुत्ता अंदर से दिलाजी प्रकट होकर दर्शन दिया क्योंकि उसका विश्वास है ये राम जी कर रहे है, है ऐसा करके अयोध्या में कहावत है सुना है बड़े छावनी छोटे छावनी बहुत सारे इधर जो है और ये जो रंथीदेव जो है रंथीदेव ठाकुर जी को अर्पण करते थे हर क्रियाक्रम देखो इधर भी जो घटना बताया आसमान के वो ठाकुर जी ऐसे ही आपका सेवा कर सकूं तो मेर, मेरा जितना भी कष्ट हो जाए उसमें कोई असुविधा नहीं है सारे प्राणियों का कोई समाधान कर सके ये मेरा व्रत है जिंदगी में ऐसा करके सेवा की सेवा करने के बाद रंथिदेव का सिद्धि भाई और ऐसा है सूरज और चंद्रमा का जो वंश दोनों बताया इन दोनों में जितना सारे आप सोचो कि इसका जो आ, इस इस वंश में बहुत सारे राजस्वी महर्षि बड़ा उच्च बड़ा बड़ा राजस्वी महर्षि का उत्पन्न हुआ ये दो खानदान में सूर्य सूर्य सूर्य वंश और चंद्र वंश ये दोनों खानदान में बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि का आविर्वाद भय ऐसा करके हाँ वर्णन किया बहुत सारे लंबा चौड़ा वंश का पूरा चाट है ऐसा करके वर्णन किए वर्णन करने का बाद जो है इधर जो है इसका बाद बहुत सारे दीवोदास का मंशु जो है इसका बात है वर्णन हुआ उसका बात जरा जो है इसका प्रसंग आता है और इस बीच में एक सिद्धांतों का बात कहे क्योंकि हमने ये सिद्धांत तो है बहुत जगह पूछा है किसी ने उत्तर दे नहीं सका जम्मू में जम्मू में, में मेरा कथा था उधर भी प्रश्न किया था पंजाब में भी कोई जगह इसका उत्तर मेरा उत्तर दे नहीं सका बाद में मैं इसको उसका दे दिया था जम्मू यूनिवर्सिटी का जम्मू यूनिवर्सिटी का बड़ा बहुत प्रोफेसर है सीला भक्ति बल का शिष्य है बिल्ड सब बहुत इज्जत बहुत प्यार करता है मेरे को मिश्र जी वो बोले महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा बोले ये सब सिद्धांतो मिश्र जी बोले ये सब सिद्धांतों कभी सुने ही नहीं पहले बार आपका जिंदगी में सुना नहीं ऐसा भागवत लेके मैं बोला रहा बोले जिंदगी में सुना ही नहीं सब बोला अब इसका कहना रिकॉर्डिंग भी है इसका मिस्टर जो कह रहे हैं जिंदगी में सुना ही नहीं है ऐसा जो भी है अभी हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास किसने भागवत कथा वास्तव सुना है कि नहीं इसमें प्रमाण हो जाएगा मास्टर जी भी है सारे और हमारा कहना है कि ये जो रंथी है रंथी इतना प्राणियों का सेवा किया करके सिद्धि लाभ हुआ और वहाँ जो जर भरत जी है जर भरत जी है भरत महाराज जो है वो भी इतना प्राणी का सेवा ये जो हरिंद नामक जो प्राणी है उसका सेवा करने गया लेकिन इसका सिद्धि नहीं भई इसका सिद्धि भय दोनों के कारण क्या है बताओ तब हम सोचे कि इसी जन्म भी तुम जाओगे ठाकुर जी के पास बोलो सिद्धांत तो बताओ मन में आए कुछ विचार क्यों जड़ो भरत महाराज जी का सिद्धि नहीं हुआ वो भी तो प्राणी का सेवा करने के लिए और रंथी देव जी प्राणी का सेवा किया इसका सिद्धा नहीं सिद्धि नहीं हुआ इसका सिद्धि हो गया दोनों में फर्क क्या है कौन बता सके बोलो बोलो क्या कारण है बोलो हम उत्तर भी थोड़ा दे दिया इसका अंदर लेकिन किसी को पता नहीं <laughs> क्या कारण है रंथी जी जो है इसका जो सेवा है और जो भरत महाराज ये भी सेवा करने गया लेकिन भरत महाराज भरत महाराज का क्या है ज्ञान मार्ग है इसका कर्म मार्ग है ये विचार करके कर देखो तो रंती का जो भजन का मार्ग है इससे ऊंचा मार्ग है भरत महाराज का उसका ज्ञान मार्ग है ये कर्म मार्ग कर्म मार्ग सिद्धि देरी में होता है ज्ञान मार्ग उतना नहीं और ज्ञान मार्ग में दे होता है भक्ति मार्ग तो सबसे ऊँचा अब इसमें क्या है भरत जी जो है भरत महाराज वो जो हरिन शिशु को बचाने गया बाद में उसका भजन खराब हो गया था क्यों उसका दूसरा अविवेश आ गया द्वितीय अविनिवेश भरत महाराज का अविनिवेश एक नहीं था उसको यह सोचना चाहिए था ये हरिन शिशु का जो सेवा है ठाकुर जी का सेवा कर रहा हूं मैं ये नहीं विचार किया हरिन शिशु बोल के दूसरा एक अविनिवेश हो गया उसका सेवा करने में लग गया गया उसका पतन इसे सिद्धि नहीं भाई और जो है पहले से ही उसका विचार है जिसका भी सेवा करो चाहे कोई माताजी आए सुंदरी आए कि कुत्सित आए कुछ भी आए वो ठाकुर जी है ये, ये रूप बनकर बनाकर आए हैं हमारे सामने उसका सेवा कर रहा हूं मैं ऐसा विचार है जीवात्मा ये जो कर्मार्पण है बड़ा अजीब का कर्मार्पण पृथ्वी में श्रेष्ठ है रौंतीदेव का को माफी कोई नहीं किया इसलिए रोनतीदेव का सिद्धि भय उसका नहीं हुआ कि डर आ गया मेरा हरिन शिशु कहा गया मुझे रोना शुरू कर दिया और शास्त्र में विचार आये भयं द्वितीय विनिवेशतः ईशात अपत स्व विपर्य अश्रिति ठाकुर जी को भूल गया जब ही तुम्हारा दूसरा ठाकुर जी ऐसे चलाकी कर रहे पोता पोती कुत्ता बिल्ली ऐसा भी रूप बनाकर तुम्हारे सामने आए ठाकुर देखे इसमें फंस गया कि नहीं अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा सब कुछ इसमें फंसा दे लेकिन उसके बाद भी कोई अगर पूरा एकदम डांट के रहे जान के रहे कुछ नहीं है ठाकुर जी शलाघी कर रहा है मेरा साथ तो वो पार हो जाए किसी अवस्था में भी वो सर्वदा हर वकत संतुष्ट रहता है हर किसी भी हालत असंतुष्ट नहीं होते शांतनु राजा जरासंध का प्रसंग आता है का पुत्र है, दो खंडों दो खंडों मांसों का टुकड़ू पैदा हुआ था गुस्से में आकर उसका जनों ने फेंक दिया दूर, क्या जन्म हुआ गांधारी मैया भी ऐसा की एक रक्ष एक मांसों का पिंड जन्म हुआ हाँ गांधारी मैया का और फेंकने गए बोले ऋषि बोले नहीं फेंकू मात इसे संतान होगा वो कैसे होगा उसको टुकड़ा टुकड़ा किया उसने एक सौ टुकड़ा की और एक टुकड़ा एक सौ एक टुकड़ा एक में से बेटी दुसाला और बाकी जो है इतना सारे सौ लड़का उसको औषधि में भिगा के रखा था रखी थी वो जो गंधरी आधे ऐसे हुआ और ये जो है ये तो जानकारी नहीं था दोनों टुकड़ा को फेंक दिया दूर कहां से इसके बाद ज्वारा नाम एक राक्षसी है ये उठा के लिखा पर खाने का चीज़ है क्या है दोनों ऐसा ऐसा करके खेलते खेलते दोनों टुकड़ा को ऐसा जोड़ा किया देखिए जोड़ा, जोड़ा हो गया अरे ये तो लड़का हो गया रोना शुरू कर दिया इसके बाद बोले इसका नाम आया जोड़ा किया उसका जड़ासध है इसीलिए जड़ासध का वध का जो प्रसंग आता है उसमें भगवान श्री कृष्ण भीम दादा को भीम दादा को आदेश भीम दादा बोले ये कैसा लड़ाई है इतना पावरफुल है हमसे कुछ आ, हो नहीं पाता क्या करें हम कृष्ण भगवान ने बोले ऐसा कर तो एक घास फूस को उठाए ऐसा चिड़ दिया चीड़ के ए द्वारा दूध एक फेंक दिया कृष्ण ने इशारा किया ऐसा करो तो वो मर जाएगा उसके बाद उसको पटक दिया उसके बाद खींचा एक टांग एक टांग को पैर से दबाया टांग को खींचा दोनों से बीच में और दोनों जगह फेंक दिया इसके बाद जरा संदा मृत्यु हुआ नहीं तो जरा संघ का मृत्यु असंभव है भीम का कोई हिम्मत नहीं हुआ जरा संध को मारे इतना पावरफुल है पापरे ऐसा ये जरा संध जो है वो बाद में वो कंसु का ससुर हुआ जरा संत का जो लड़की औति प्राप्ति दोनों का शादी कराए किसका साथ कंस का साथ ये सब प्रसंग आएगा इसमें जो है ये खानदान में जो है वो शांतनु इसका पहले का नाम था महाभिषक है ये जिसको ही स्पर्श कर देता वो नवजो हो जाता शांतनु महाराज और बाद में उसका हृदय में शांति पैदा हो जाता ऐसा पावर था ना जाने क्या था पहले और शांतनु महाराज जो गंग ये जो है शांतनु महाराज के साथ गंगा जी का शादी भय बहुत सारे प्रसंग गंगा मैया का इसके बाद तुम्हारा ये जो गंगा पुत्र जो है विश्व का आविर्भाव बहुत सारे प्रसंग है और ये जो है शांतनु महाराज पूर्व ऐसा नाम था और इतना पावरफुल है जहां भी जाए वहाँ मंगल हो जाए वहाँ वर्षा हो जाए शांति हो जाए और जिसको स्पर्श कर दे वो बूढ़ा जवान हो जाए ऐसा आज इसका बात जो है इस ए, इसका इसलिए इसका नाम शांतनुआ देवापी जो है देवापी और किया देवापी बड़ा भाई था देवापी सांतनु राजा का बड़ा तो शांतनु महाराजा जो राजा हुआ क्योंकि देवापी जंगल में गए किंतु देवता लोग वर्षण नहीं किए किसलिए लिए वर्षण नहीं किए ऐसा प्रश्न किए ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लोग बोले जब भी है आप आपका पूरा जिंदगी मंगलजनक है आपका प्रभाव अनन्न है फिर भी बड़ा भाई रहते हुए आप राजगद्दी पे बैठे हो इसलिए ठाकुर जी असंतुष्ट है हम बारिश नहीं देंगे इसके बाद बड़ा भाई के बाद गया पैर पकड़ा भाई चलो आप सिंहासन बैठे बोले नहीं हमको नहीं करना है हम आदेश दे दिया तुम बैठो तब से फिर और दोष नहीं रहा किर बड़ावाई निश्चित कर दिया उसके बाद बारिश वारिश सब हुआ बहुत सारे प्रसंग आता है और इसमें जो है इसका खानदान में धीरे धीरे आकर आगे में जो शांतनु महाराजा का जो प्रसंग है जो प्रसंग है आ, इधर बहुत सारे उसका खानदान जो है लम्बा जड़ा खानदान है इसमें ही आगे चलकर जो हम ज्यादा नहीं बताएंगे समय अल्प है जो अंधुतराष्ट्र पांडु और जो ये हुआ क्योंकि शांतवनुराज का विचित्र बीजो और अभी विष्णुदेव तो है ही है विचित्र भी, भी, बीजो तो का साथ काशीराज करना कन्या अम्बा अम्बालिका का शादी का, का प्रसंग है अम्बा अम्बालिका पावरफुल जो है बीड़ जो है वो इसका नाम है वो गंगा विश्व उसी को शादी करना चाह तो विश्व बोले हम तो आकुमार ब्रह्मचारी हैं हम किसी का स्पर्श नहीं करे कैसे हम करे बोले ना शादी करना वो उसका पास शिकायत किए किसको परशुराम को परशुराम आके उसका साथ लड़ाई किया हे शादी कर ले तो को बोले नहीं जिएगी बोले आप गुरु हो आप कैसे मेरा पास ऐसा उल्टा बोल रहे हो है ऐसा तो ऊंची नहीं उचित नहीं मेरा ये प्रतिज्ञा है पहले से मैं ब्रह्मचर्य जो पालन कर रहा हूं आप बोलो शादी करो इसके बाद दोनों में लड़ाई भाई इतना बड़ा लड़ाई भाई एकदम शांत एक गंगा बुद्ध विश्व तो जो है गुरु जी को एकदम ऐसा सावधान कर दिया उसका चुप होके गए इतना पावा इस समय एक तो कथा है उस कथा उठाने का धरका नहीं इधर है कट मजा न तो उत्पत्त प्रतिबंध परित्याग विधि अते ये सब प्रसंग है जो भी तो इसके बाद जो है ये जो विचित्र बीज तो जो मारे गए विचित्र बीज तो जो अपना पत्नी में इतना आशक्ति थे विचित्र बीज तो जो उसका जक्षा हो गया टीवी हो गया था जक्षा होने के नाते वो मर गया मर जाने के बाद उसका कोई संतान नहीं है बाद में मैया का आदेश मैया का आदेश लेकर जो भगवान का जो अवतार है साक्षात वेदोव्यास जी ने वेदास <coughs> जी ने उसका जो क्षेत्र है क्षेत्र में तीनों संतान का पैदा किया वो संतान जो है जो है एक है इसका एक का नाम है अंधराष्ट्र उसका भी अंधा होने का कारण है सब हम डिटेल्स बताएंगे नहीं सुनने का भी दरकार नहीं उसके बाद पांडु पुत्र पांडु हुआ पाण्डु हुआ <coughs> पांडु नाम का लड़का हुआ एक का नाम बिदू हुआ पुत्र ऐसा करते करते तीनों पुत्र हुआ इसका बाद जो लड़का है अंधराष्ट्रंधराष्ट्र के सौ तो एक कन्या इसका बाद बताए पांडु जो है जंगल में गए पांडु का ऊपर साँप लगा था कभी भी, कभी भी भी संतान उत्पादन नहीं कर सके ऐसा हालत में कुंती देवी और कुंती और की माद्री माद्री देवी जब माद्री देवी का साथ मिलन करने गए तो साप तो पहले से ही था साफ होने के कारण मारे गए कुं माधुरी देवी रोना शुरू कर दी मैं ही कारण हूँ जिसके कारण मेरा स्वामी चले गए इसलिए स्वामी का जब सब जब दाहो बना जल जल जल रहा था श्मान में इस समय माधुरी देवी आग में छलंग लगा के सोती सतीदेव को प्राप्त की और कुंती देवी बड़े बहन को प्रार्थना करके गई तो मेरे मेरा कारण जो है हमारा स्वामी चले चले गए इसलिए मैं पतिदेवो तक आप जा रहा हूँ आपका बड़ा कर्तव्य है ये सब आप देखना ये छोटा छोटा जो लड़का जो है इसको पालन करना ये सब लड़का जो है ये लड़का सब कई पांडु का पांडु पांडुनंदन तो ऐसे बोला जाता है ऐसा तो वास्तविक पांडु का पुत्र नहीं है कुंती देवी और माधुरी देवी का क्षेत्र में अर्थात पांडु राजा का क्षेत्र में स्वर्गों का राजा जो है इंद्र योमराज वायु देवता उश्विनी कुमार ये लोगों का कृपा से ये संतान पैदा हुआ था जैसे स्वर्ग ये जो धर्मराज का अंश में जन्म हुआ था ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज भीमसेन जो है वायु देवता का अंश में भीमसेन है और फिर आ, बाकी जो है अर्जुन है इंद्र देवता का अंश में बाकी जो है नकुल सहदेव जो है वो भी है स्वर्ग का जो डॉक्टर है अश्विनी कुमार उसका अंश में हुआ ये जो है पाँच पांडव है पाँच पांडवों का बहुत सारे कहानी है ये सब कहानियां आप लोग जानते हो उसका बाद हम क्या कहें और कृष्ण दीपायन ऋषि का जन्म जो है ये तो हम थोड़ा बता दें ये भी बता दें क्योंकि बीच में रह गया <coughs> महर्षि परासर से विष्णु अंशों में कई वर्ष तो कन्या का गर्भ में इसका अवीर बाबा मत्स्य उसका नाम वह वही कहानी है महाभारत में यह सुनने का दरकार नहीं भक्ति करो औ, और समझ में नहीं आएगा और ये जो कृष्ण कृष्णदयपायन वेदाभ्यास इन्होंने बड़ा बारी वेद आदि सब भाग विभाग की वेदों का एक एक भाव रिक्षाम जोजू जो अदर्भ चारों भाग चारों शिष्यों का कबिल शिष्यों को भाग कर दिए इसके बाद उपनिषद आदि सब भाग कर दिए उपनिषद आदि वेदांतों चर्चा की उपनिषद और इतिहास जो है रोमोहर्षन नाम का जो लड़का है उसको दे दिया रोमो उसको दे दिया था ऐसा ऐसा जो है ऐसा करके सारे की विचित्र जगह का बात बताया और द्रौपदी का साथ पांच पांडव का पांच पांडवों का शादी का प्रसंग है शायद तो आप लोग जानते हो <coughs> क्या सा है बोलो ये अज्ञातोवास में थे उसी समय जो है जो जो जो राजा है कुंती देवी का द्रौपदी देवी का जो राजा है द्रौपद राज, द्रुप जगह सभा में बड़ा सभा बुलाया गया था किसका हिम्मत है कि पानी का ओर देख के ऊपर में जो मत्स्य है मत्स्य का जो आंखें हैं उसका ओर तीर लगाए कोई अगर लगाने ले सक्षम हुआ तो उसका साथ मेरा बेटिया रानी का शादी हो पाएगा नहीं तो होगा नहीं ऐसा करके बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया बहुत राजा महाराजा ने किसी का हिम्मत नहीं भाई दात ने अंतिम में अर्जुन ने गया अर्जुन जाके पानी का ओर देखे देख के ऐसा करके तिर मारा तो आंखों में विद्ध किया उसके बाद जो है अर्जुन का साथ ये द्रौपदी देवी का शादी भाई शादी हो गया शादी होने के बाद जब सब आ आ रहा था सब एक साथ और दूर से सब भैया लोग चिल्ला रहे मैया देखो क्या लाई क्या लाए क्या लाए बोले चिल्ला गए मैया बोले जो भी लाए सब पांच पांचो भाई बट कर जो कुछ है कर ले अब सब आके देखा जो पत्नी है ये भी ठाकुर जी का खेल है द्रौपदी कोई दोपोदी सूबे में स्वती सावित्री दोपदी का नाम लो तो बड़ा मंगल है कुंती द्रौपदी अहल्या इनका नाम लेनी चाहिए इतना पवित्र है आप सोचोगे पांच पांडव पांच स्वामी हो गया तो क्या हुआ पांच जो पावर है सारे जो है ये इसका पूर्वजनों का कहानी है, जी का है। जो गुण मांगा था तो ठाकुर जी बोले एक में इतना सारे गुण संभव नहीं तो तेरा स्वामी एक ही होगा देखने में पांच है पांचों मिलकर एक एक डिवाइड होकर पांच पांच पांडव को अलग नहीं एक ही है पांचों में जो गुण है उसको मिला दो तो एक स्वामी इतना गुणमंगत इतना गुणवान है सब तो इसके बाद जो है मैया का कहने से पांच भाई स्वामी को वो पत्नी को स्वीकार की आ, लेकिन इतना बड़ा स्वती सावित्री है इसका अहल्या दुपदी कुंती त्वारा ऐसा का मंदादरी यह सब सब ये करो ना तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा चैतन्य मापू का चरण पहले भूलना नहीं पहले गुरु वैष्णव का चरण को ध्यान करना सुबह में उठने के बाद का सोने का टाइम सोने का टाइम में विधान है हर वगत प्रपात गुरु जो वैष्णव लोग को आप प्यार करते हो सब वैष्णव का याद करना उसके बाद सोना और सोने का समय सपने में आएगा नहीं तो आएगा ना विशुद्ध तो रहोगे तो सपने में आए नहीं तो आएगा नहीं जो जितना भी है उसका आएगा और इसके बाद जो है आपका दिन अच्छा चले बहुत सारे प्रसंग है ऐसा बोल के फायदा नहीं है और द्रौपदी का साथ भाई है पंच पांडवों का प्रसंग है ये सब प्रसंग आए आज जो है आज जो है आपका सायकालीन अधिवेशन में पूरा ये जो जदु जो वंशों का अंतिम हम पाठ करके जाएंगे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे आज ही है जो कि दसम स्कंदों का शुरुआत होगा सिर्फ हम वंशावोली का बारे में थोड़ा बताएंगे बता फिर हम शुरू कर देंगे और सायकालीन अधिवेशन में हम काल जो बताया था चैतन्य महापुर का जो बात जो है वो बात सायकालीन उदिवेशन में हैं। वो सब में हम चर्चा करेंगे इस विषय में आता है निष्किंचन स्व भगवत भजन उन्मुखोस्व पारम परम जी इसका बारे में सायकालीन उदिवेशन में बताएंगे संसार सिन्धुतरणी हृदय जदि साध संकीर्तनामृतरसे मनोजे पे मां बुध विहरणे ये चेत्वी चैतन्य चंद चरणे कुतागम चैतन्य चंद चरणे कुतागम वाच कल्पतरोन पावन भूषण्यो नमो